हमारी विरासत

राम जयो माता जयोपाल आप सभी हरिभक्त पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री जड़खोर गौधाम के सहायता हो रहे इसी भक्तमान कथा महोत्सव का खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं आज चतुर्थ दिवस है तीन दिन से खूब सुख मिल रहा है

और आप सब हरिभक्तों के द्वारा पूजा गौ माता की सेवा भी हो रही है इससे अतिशय प्रसन्नता है आज कई घोषणाएं हैं कई लोगों के नाम आए हुए हैं उन नामों का उल्लेख हम कथा के उपरांत ही करेंगे क्योंकि अभी पूज्य महर्षि व्यासन पर विराजमान हैं और हम आप सब एवं संस्कार के माध्यम से सुन रहे

जितने भी गौभक्त हरिभक्त हैं सब पूज्य महाराज जी को सुने और ठीक कथा के उपरांत जो जो राशि जिनकी आई है और कई लोगों ने कहा हम थोड़ी देर में बताते सबके नाम उल्लिखित किए जाएंगे गौ हॉस्पिटल की जो चर्चा कल चली थी उसकी भी बात महाराज जी के हृदय में है कि गौ हॉस्पिटल बने लोगों के हृदय में प्रेरणा हमें

विश्वास है जरूर आप सब के सहयोग से जैसा कि इन संतों के मन में संकल्प है कि ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें कहीं भी व्रज क्षेत्र में गाय हो उस गाय को लेने के लिए हमारे पास में कई गाड़ियां हो उन गायों का व्यवस्थित उपचार हो सके ऐसा हॉस्पिटल बनाने का जो संकल्प मन में है वो आप सभी गौभक्तों के प्रयास से जरूर परिपूर्ण होगा इसमें कोई संदेह नहीं है

तो जो घोषणाएं हैं हम कथा को उपरांत करेंगे अभी पूज्य महर्ष के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर कृपा करें

परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदा भक्तजनमानस श्रीरांद्रा बाली

लक्ष्मी यस्यास्ते वदने ल्मी यदय संविधुम भजे विश्वसर्ग विसर्गा

नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णख्यम परम धाम जगद्धा नमा सत् प्रहलाद नारद या सांबरी

सुखशौनकियाक्मादाजुन वशिष्ठ विभीषण पुण्या परम भागवतान भगवता कल्पतरुभ्य

सिंधु्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो सीता साररंभा मध्यमा

अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतु बपुे इनके पद वंदन किए नाशय नाश्

श्री हरिजुआ विराज ये कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास तुम पाछे जो और तो हैं रस खान

सकल मनोरथ पुर बहुश्री भगवान बार बार पद बंद श्रीनाभा आभान जिनकाढ़ाभा वेद को श्री भक्त रस देन

दास युग पद कमल बंदो बारंबार की निभक्ति रसबोध नी सार चार युगन में भगत जय दिन के पद की भूत

सर्व सुशिर धरी राखियों मेरी जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुनाथ नारा

de krishna ho

श्री कृष्ण गो इंद परे मुरा

श्री कृष्ण गो विद हरे

केत बिहारणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री जड़कोर गोधाम की श्री पतमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की

जय श्री नेहबिहारी जी महाराज की जय श्री सपरकर श्री भक्तमाल जी की श्री नाभागोस्वामी जी महाराज की जय श्री प्रियादासी प्रियादास जी जय सब संतन की जय श्री मलुकदास जी महाराज की जय श्री

पहाड़ी बाबा महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री हरि हरिशरण भक्तवांछा कल्पतरूप भक्त वत्सल शरणागत वत्सल

भगवान श्री हरि की महति कृपा करुणा से परम पवित्र श्री दामोदर वैष्णव कार्तिक मास के इस पुनीत अवसर पर श्री धाम वृंदावन में श्री गोविंद विहार के इस दिव्य भव्य लीला सत्संग मंडप में

श्री नेह विहारी जी की चरण सनिधि में पूज्य संत महत्पुरुषों की उपस्थिति में श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से ब्रजमंडल में नित्य गोच भगवान कृष्ण बलराम की

नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम के सेवार्थ यह पवित्र आयोजन हो रहा है जड़खोर गोधाम में वर्तमान समय में करीब साढ़े पाँच हजार गोवंश है

संतों के दिशा निर्देशन में उनके कुशल सेवा के मध्य यह गौशाला बहुत अच्छी प्रकार से संचालित हो रही है

ठाकुर जी की कृपा है हम लोग नित्य प्रति गो महिमा का स्मरण करते हुए और भक्तमाल का रसास्वादन कर रहे हैं भक्तिमती श्री कर्मेती बाई जी का चरित्र कल से आरंभ हुआ है

आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है और कल द्वादशी है कल द्वादशी में भी एक विशेष तिथि है इस तिथि का नाम पुराणों के अनुसार

गोवत्स द्वादशी है कल की जो तिथि है वो गोवत्स द्वादशी पुराणों में विविध व्रत उपवास आदि का वर्णन है उसमें गोवत्स द्वादशी की महिमा का भी वर्णन है भविष्योत्तर पुराण में कहा गया

और उसमें तो यहां तक लिखा है कि ध्रुव जी के जैसे महान सिद्धकोटि के भक्त का अवतरण गोवत्स द्वादशी के प्रभाव से ही हुआ तो आज चलते चलते हमारे ध्यान में यह बात आई कि कल गोवत्स द्वादशी है

तो एक मन तो यह किया कि गोवर्ध द्वादशी की कथा कल ही कहेंगे फिर हमारे मन में आया यदि किसी व्रत किसी पर्व की चर्चा शास्त्रीय चर्चा यदि हम एक दिन पूर्व कर देते हैं तो उससे श्रोताओं को बहुत लाभ हो जाता है नहीं तो लोग कहेंगे महाराज आपने आज बताया और हम इस व्रत से वंचित रह गए

हम इस पूजा से वंचित रह गए हम लाभ नहीं ले सके इसलिए भाव अभी बैठते बैठते भाव बना के नहीं आज ही गोवत्स द्वादशी की चर्चा हम करें भविष्योत्तर पुराण में यह बात आई है

आवाज बहुत गूंज रही है इसको ठीक करो। भविष्योत्तर पुराण में यह बात आई है कि धर्मराज युद्ध भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करके सिंहासनासीन हुए

चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषेप्त हुए किंतु चक्रवर्ती उनका मन पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलता रहता था वे विचार करते थे

महाभारत युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हुई कितनी सौभाग्यवतियों का सिंदूर उजड़ा रक्त की नदियां बह गईं, मृत शरीरों से कुरुक्षेत्र की धरती पट गई

और उन मृतकों में अधिकांश हमारे अपने ही स्वजन हैं। हमने अपने गोत्र का वध किया अपने कुटुंब का ही बध किया हमारा पाप दूर नहीं हुआ है युधिष्ठिर धर्म भीरु प्रकृति के हैं

सभी लोग धर्म भीरु नहीं होते धर्म भीरु शब्द का अर्थ समझते हैं धर्म भीरु उसे कहते हैं जो धर्माचरण में इतना सावधान रहता हो धर्मानुष्ठान में धर्म के पालन में इतना सावधान रहता हो कि धर्म शास्त्र के जो नियम हैं

उनमें बाल के बराबर भी वह अंतर न चाहता हो जो कुछ लिखा है जिस प्रकार से कहा गया है वह ज्यो का त्यों में मान सकू वह सब मेरे जीवन में अवतरित होना चाहिए इस प्रकार प्रमाद शून्य हो करके, अत्यंत सावधान हो करके, जो धर्माचरण करते हैं

वे जितनी सावधानी से धर्म का आचरण करते हैं उतना ही अधिक अधर्म से भयभीत भी रहते क्योंकि वे जानते हैं कि धर्माचरण में घातक अधर्म है अधर्म की कोई भी क्रिया मन से वाणी से क्रिया से नहीं होनी चाहिए युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा है साक्षात धर्मराज ही इसलिए किंचित भी

बाप उन्हें सामान्य के जैसा नहीं दिखाई पड़ता उनको लगता बहुत बड़ा अपराध हो गया जो जीव मलिन वृत्ति के होते हैं वे अपराध भी करते हैं फिर भी उन्हें अपराध बोध नहीं होता और कपड़ा पहले से ही बहुत गंदा है तो उसमें क्या और

धब्बा लगेंगे लगेगा भी तो उसी में सब धुल मिल जाएगा और वस्त्र एकदम शुभ्र है शुक्ल है साफ है स्वच्छ है तो उसमें हल्का भी कोई धब्बा बहुत गहरा दिखाई पड़ता है तो इस प्रकार से इस

गोत्रवध के पाप से निरंतर दुखी रहना यह वस्तुतः युधिष्ठिर की विलक्षण धर्माचरण निष्ठा का द्योतक है वे धर्माचरण में कितने सावधान हैं वे अधर्म से कितना बचना चाहते हैं यह प्रमाणित होता है उनके इस स्वभाव से

और वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य को इसी प्रकार से धर्माचरण के विषय में सावधान होना चाहिए और अधर्म से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए इसी प्रकार से अनेक ऋषियों ने अनेक साधन बताए ऐसा करो तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा ऐसा करो तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और जो जो बतलाता है सब दानपूर्ण

तीर्थ यात्रा अनुष्ठान यज्ञ जप तप सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी भी कुछ ठीक है समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी भी पूरा पूरा समाधान नहीं ऐसा उनको लगता है भगवान श्री कृष्ण भी दुखी रहते हैं

क्योंकि भगवान का अपना कोई दुख तो है ही नहीं वो आनंद घन है सुख सागर है तो उनमें दुख आया कहा से तो भक्त का सुख ही उनका सुख है और भक्त का दुख ही उनका दुख है भगवान तो सुख दुख से सुने रहते तो बड़े दुखी रहते ही दृष्टि

जयो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की भगवान ने कहा कि धर्मराज पहले तो संपूर्ण प्रजा अधर्मी दुर्योधन से दुखी थी और सब यही मनाते थे कि ये अधर्मियों का राज्य समाप्त हो और युधिष्ठिर राजा बने

तब हम सुखी हो पाएंगे तो पहले तो दुर्योधन दुर्योधन से दुखी थी और आपसे सुख की आशा लगाए प्रजा बैठी थी और आपसे भी प्रजा की आशा पूरी नहीं हो रही है क्योंकि जब राजा ही रोता रहेगा तो वह प्रजा के दुख के आंसू कब पूछेगा इतना अनुष्ठान हो गया इतने यज्ञ हो गए दान पुण्य हो गया

तीर्थ यात्रा भी तुमने कर ली इतने प्रायश्चित कर लिए फिर भी तुम्हें पीड़ा बनी रहती है कारण क्या है ने संपूर्ण बात बता दी बोले महाराज आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है लेकिन यह सब करने के बाद भी हमको लगता है कि इससे अच्छा होता

कि मैं अपने इस जीवन में लौट कर न आता उत्तराखंड के जंगलों में पर्वतों में तप करते हुए ऋषियों का सत्संग करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। आज सारी धरती सुनी होगी ये इतनी रक्त रंजित पृथ्वी हुई

उसका कारण में ही हूं भगवान बोले ठीक है अब तुम्हारे मन में संतोष नहीं है तो मैं अंतिम साधन बता रहा हूं जिसके पापों का अब कोई प्रायश्चित न बचा हो

उस पापिष्ठ व्यक्ति के भी संपूर्ण पाप मैं जिस व्रत का उपदेश कर रहा हूं व्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो सकते हैं। युष्ठ हो गए बोले महाराज तब तो जरूर बताइए अब तक आपने क्यों नहीं बताया

भगवान बोले हम सोच रहे थे कि तुमको कैसे भी संतोष मिल जाए जब नहीं मिला फिर हम आशा लगाए बैठे थे कि एक बार तुम पूछो पर तुमने नहीं पूछा तो जब समाधान नहीं हुआ तब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं

हे राजन हे धर्मराज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहते हैं इस तिथि पर सुंदर भारतीय देशी सवत्सा गायिका बछड़े के सहित गायिका बछड़ा हो या बछिया हो

बछड़े के सहित गाय का विधिवत पूजन करना चाहिए गाय की सांगोपांग पूजा करना चाहिए अंग उपांग के सहित गो माता का पूजन करना चाहिए धारा अर्पित करनी चाहिए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए धूप दीप नैवेद्य आदि निवेदन

करना चाहिए विधिवत पूजन करना चाहिए इसके पूजन से संपूर्ण पापों का सम्यक प्रायश्चित हो जाता है फिर कोई पाप नहीं रहता हे धर्मराज इस गोवत्स द्वादशी के संबंध में हम एक इतिहास का वर्णन कर रहे हैं

भ्रभु महाराज बड़े भारी गोभक्त भ्रगुजी से तो परिचित है ना आप लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिनके पौत्र के रूप में साक्षात भगवान परशुराम प्रकट हुए

अद्भुत है प्रभु जी का चरित्र इतने प्रतापी ऋषि जिन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए रमा वैकुंठ में जाकर भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर पादक प्रहार किया और भगवान ने उनके चरण चिन्ह को श्रृंगार के रूप में अपने श्रीअंग में धारण किया

भगवान का कोई भी स्वरूप धरती पर प्रकट हो भगवान की पहचान ही यही है उनके वक्षस्थल में भृगु के चरण का चिन्ह है भृगुलता का चिन्ह भृगुप का चिन्ह जिस में होता है उन्हें ही परमात्मा कहा जाता उनको परब्रह्म कहा जाता ये भृगु जी महाराज बहुत उच्च कोटि के गोभक्त थे

निरंतर गो उपासना में लगे रहते थे अपने हाथ से गायों की सेवा किया करते थे गायों को जो खिलाकर उसके गोमे में से जो बीन कर खाकर ये भजन करते थे गो दुग्ध पान करके तप करते थे भगवान शंकर के मन में आया कि भगू जी की गो भक्ति की परीक्षा ली जाए।

तो भगवान शंकर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भ्रगु जी के पास पहुंचे बोले महाराज हमको तीर्थ यात्रा करने जाना है और हमारे पास एक तो गाय है एक बछड़ा है ये इतने प्यारे हैं कि हम इनको छोड़ नहीं सकते

और तीर्थ यात्रा में साथ ले जा नहीं सकते और तीर्थ भी आवश्यक है गंगा स्नान करना आवश्यक है इसलिए यदि आपकी कृपा हो जाए हमारी इस गैया को और हमारे इस बछड़ा को आप अपने आश्रम में रख कर के वो सेवा तो आप करते ही हैं हमारी गाय और बछड़ा को भी धरोहर के रूप में रख कर के आप प्रेम से सेवा करें

और हमारे लौट कर आने के बाद आप हमें वापस कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी भगवान शंकर तो लीलाधारी हैं स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बन गए पार्वती जी को गैया बना दिया और गणेश जी को बछड़ा बना दिया पार्वती जी ही गैया बन गई और गणेश जी बछड़ा बन गए भ्रभु जी गए। ने पूछा महाराज कितने दिन लग जाएंगे तीर्थयात्रा अरे बोले हम लोग योगी लोग

योग बल से जाएंगे सारी धरती के तीर्थ दो दिन में करके लौटाएंगे वाह वाह दो दिन में ही बोले हाँ दो दिन में सब तीर्थ कराएंगे तब तक आप हमारी गो माता की बछड़े के सहित रक्षा करें और हमें हमारी धरोहर सुरक्षित वापस कर दें संसार में

सबसे बड़ा कष्ट क्या है बहुत चर्चा की है लोगों ने कोई कहते नहीं दरिद्र सम दुख जग मही गोस्वामी जी कह रहे हैं लेकिन किन्ही विद्वानों ने कहा है दुखम न्यास्य रक्षणम या दुखम न्यास से रक्षणम धरोहर की रक्षा करना यह सबसे बड़ा दुख है

कोई कहे हमारी अमुख चीज रख लो हम आएंगे तो हमें वापस कर देना बस ये सबसे बड़ी समस्या है हम तो ये विचार करते हैं कि ग्रंथ भी धरोहर के रूप में किसी का नहीं रखना चाहिए कोई चीज धरोहर के रूप में एक महानुभाव का एक ग्रंथ भागवत जी की एक चीखा

वो रख गए कि आप देखिए फिर हम आपसे ले लेंगे धरोहरी थी वो एक प्रकार से वो हमारे पास से पता नहीं किसके मन में आ गया वो हमारे पास से भी गायब हो गई अब वो बार बार कहें खोज के दो जंगल है पुस्तकों का माला स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज जानते हैं आपके यहाँ तो सब व्यवस्थित है तो

खोजने पर हो तब न मिले अंत में फिर दूसरी व्यवस्था करके उनको अपने पास हो ना हो उनको देना पड़ा तो तब ये बात समझ में आई दुखम यासर से रक्षण धरोहर के रूप में कोई सामान्य चीज भी कोई कह दे के रख लो तो आपत है अपनी वस्तु खो जाए नष्ट हो जाए चली जाए दे दो कोई चिंता नहीं

पर किसी ने धरोहर के रूप में रख छोड़ी है तब तो बड़ी भारी जिम्मेवारी बन जाती है सुरक्षा करो इसकी श्री भृज जी महाराज

बड़ी तत्परता पूर्वक गाय और बछड़े की सेवा करने लगे सुरक्षा की चिंता करते और इसी बीच में स्वयं शंकर जी ही भयंकर बब्बर सिंह बन गए और सिंह के रूप में पार्वती रूपा गौ माता के ऊपर झपटे

भ्रभु जी महाराज को ब्रह्मा जी ने एक घंटा दिया था उनकी गोभक्ति से प्रसन्न हो गए कि तुम इतनी सुंदर गो सेवा करते हो यह घंटा जब बजाओगे तो कोई हिंसक जीव गाय के पास नहीं आएगा और शंकर जी जैसे ही झपटे भ्रभु जी महाराज इतने सावधान कि मानो घंटा वो हाथ में लिए ही थे जैसे ही शंकर जी झपटे और शंकर जी के झपटने में देर नहीं हुई

और भ्रभु जी के घंटा बजाने में देर नहीं हुई अब वर का प्रभाव था वर के प्रभाव से शंकर जी आक्रमण नहीं कर पाए गाय पर झपटे ही थे कि घंटा बज गया शंकर जी को वापस होना पड़ा घंटे का प्रभाव था अब सिंह तो अंतर्धान हो गया और भगवान शंकर प्रगट हो गए गाय भी अंतर्धान हो गई पार्वती जी प्रगट हो गई बछड़ा भी अंतर्धान हो गया

गणेश जी प्रकट हो गए तो शंकर जी पार्वती जी और गणेश जी ये तीनों ही लीला लीला करने आए थे जी के नेत्र आज तो आपने बड़ी विलक्षण की अब ओ, कहां चली गई आप तो कृपा करके बताइए गौ कहां गई बछड़ा कहा गया बोले महाराज वो ब्राह्मण में ही हूँ वो गैया ये पार्वती थी और वो बछड़ा गणेश जी थे

आपकी परीक्षा लेने हम आए थे पर आपने गोधन को सबसे अधिक आदर दिया गो महिमा को सबसे अधिक आदर दिया और गाय की सुरक्षा के लिए अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का विनियोग किया इसलिए हम अत्यंत प्रसन्न हैं वरदान मांग लो तपश्री

प्रभु जी महाराज ने कहा कि भगवान आज कार्तिक कृष्ण द्वादशी है जिस दिन आपने हमारी परीक्षा की इस तिथि पर जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक बछड़े सहित गाय की पूजा करे वो भयंकर से भयंकर पापों से मुक्त होकर और वह आपकी प्राप्ति का अधिकारी बन जाए उसको उत्तम अक्षय लोकों की प्राप्ति हो

उसको यमराज का मुख न देखना पड़े ऐसी कृपा की यमलोक न जाना पड़े उसके जीवन के सारे अधर्म नष्ट हो, हो जाएं, पाप नष्ट हो जाए शंकर जी ने कहा कि पाप नष्ट तो हो ही जाएंगे मन में कोई मन में कोई लौकिक मनोरथ भी होगा

मन में कोई लौकिक मनोरथ भी होगा पुत्र की कामना है धन की कामना है किसी संकट से मुक्त होने की कामना है तो भी लौकिक कोई कामना है तो उस लौकिक कामना से युक्त हो करके भी यदि कोई

गाय का पूजन गोवत्स द्वादशी के दिन करेगा तो शंकर जी ने वरदान दिया उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी कन्या को योग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति हो जाएगी धनार्थी को धन की प्राप्ति हो जाएगी पुत्रार्थी को पुत्र की प्राप्ति हो जाए जो चाहेगा सो उसे प्राप्त हो जाएगा

लौकिक कोई वस्तु नहीं चाहेगा तो अलौकिक श्री कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशी को होता है उत्तान की बड़ी रानी उत्तान महाराज की बड़ी रानी सुनीति ने

वन में कुटी बनाकर बिठूर में हम वहाँ दर्शन करके आए हैं जहाँ गंगा जी के तट पर सुनीति जिस उपवन में निवास करती थी पर्ण कुटी बनाकर के वहाँ निवास किया और बछड़े सहित गो माता की उन्होंने सेवा की और गोवत्स द्वादशी का व्रत किया तो सुनीति माता के गोवत्स द्वादशी व्रत के प्रभाव से परम भागवत श्री ध्रुव जी का जन्म हुआ ऐसा

भविष्योत्तर पुराण में लिखा है यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सुना रहे हैं भक्तराज ध्रुव का जन्म गोमाता की कृपा से हुआ इससे एक बात सिद्ध होती है कि बड़े बड़े श्रेष्ठ कोटि के महापुरुषों के अवतरण में भी गोमाता की कृपा गोमाता की भूमिका रहती है क्यों ना हो जब साक्षात भगवान के अवतार में भी गौ माता की प्रधान भूमिका रहती है तो भगवत स्वरूप

भगवान से अभिन्न भक्तों के महापुरुषों के अवतरण में गोमाता की भूमिका क्यों न होगी अवश्य होगी इसमें कोई संदेह नहीं भगवान का कोई भी अवतार उसके मूल में गो माता की करुण पुकार ही है ध्रुव जी का जन्म हो गया

महाराज जी विचित्र कथा है पुराणों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ध्रुव जी का जन्म हो गया तो उत्तान पाद की दूसरी रानी सुरुचि ने ध्रुव जी को मारने का बहुत प्रयत्न किया विष दे के मार दें कैसे भी मार दें बधकों के द्वारा मरवा दें बहुत प्रयास किया लेकिन ध्रुव जी बार बार बच जाते बाल बाल बच जाते तो सुरुचि को आश्चर्य हुआ और सुरुचि ने

गोस्वामी जी आगे गो आ, आ जाए सुरुचि ने सुरुचि ने पूछा कि सुनीति जी बड़ी एक प्रश्न है हमारा प्रश्न ये है

प्रश्न हमारा यह है कि प्रश्न हमारा यह है कि हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति सौतिया डाह है और हमने तुम्हारा बहुत बुरा किया महल से निष्कासित भी हमने ही करवाया

और यहाँ आकर तुम पुत्रवती हो गई इससे मेरा हृदय और ईर्ष्या से जल उठा मैंने तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को समाप्त करने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैं सफल नहीं हो सकी और मैं बहुत चाहती थी कि मेरी सुनी गोद भर जाए लेकिन मेरी गोद भी सुनी ही रह गई तो बहन बता दो देखो जो सरल चित्त के होते हैं उनके चित्त में किसी के प्रति द्वेश की बुद्धि तो रहती नहीं है

वे तो अजात शत्रु होते हैं इसलिए अपना शत्रु भी उनसे हिच की बात पूछे तो उनके चित्त में तो शत्रुता का भाव है नहीं तो वे शत्रु को भी परमार्थ का उपदेश कर देते सुनीति ने कहा बहन सुरुचि ऋषियों की कृपा से मुझे गोवत्स द्वादशी तिथि की महिमा का बोध हुआ

और मैंने गोवत्स द्वादशी तिथि को बछड़े सहित गाय की पूजा करके वर मांगा कि मैं पतिव्रता नारी हूँ मुझे मेरे पति के संयोग से एक भक्त पुत्र की प्राप्ति हो तो गोमाता ने कृपा करके हमें वर दिया और मेरे ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है तुम चिंता मत करो अब तुम द्वेश का त्याग कर दो

और तुम स्वयं गोवत्स द्वादशी का व्रत करो तो तुम्हारी गोद भी भर जाएगी सुरुचि ने सुनित के उपदेश से गोवत्स द्वादशी का व्रत किया और जब व्रत किया तो उसे भी एक पुत्र प्राप्त हो गया जिसका नाम उत्तम हुआ है ये कथा बहुत सी लोगों ने पहली बार सुनी होगी

ध्रुव जी के, के जन्म में गोमाता का वरदान गोमाता की भूमिका है कितना अद्भुत चरित्र है गोवत्स द्वादशी तिथि के आने पर श्रद्धावान व्यक्ति का कर्तव्य है वह प्रातः काल किसी पवित्र सरोवर नदी में

स्नान करे और गो पूजन का संकल्प करे फिर विधिवत गो माता का पूजन करे धारा अर्पित करे आरती करे चारण पूजन करे सांगो पांग पूजन करे परिक्रमा करे और गो माता को जैसे किसी ब्राह्मण को सुंदर प्रसाद पवाते हैं ना ऐसे ही थाल परोश करके गाय को जिमावे

और गाय को तृप्त कराने के बाद जीवाने के बाद और फिर किसी ब्राह्मण को पवा करके और तब स्वयं व्रत का पारण करें बस इतना सा व्रत है एक ही दिन का व्रत है कोई फलाहार करना नहीं है खूब के सुंदर प्रसाद पाना है इतना सरल व्रत है गोमाता का इस व्रत से और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं

और बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान की आज्ञा से कार्तिक कृष्ण द्वादशी तिथि को गौ माता का पूजन किया सवत्सा गो माता का पूजन किया और व्रत किया और व्रत करने के बाद युधिष्ठिर को अनुभव हुआ

संपूर्ण शरीर में गोमाता की चरण रज लगाई गोमय गोमूत्र लगाया उन्हें अनुभव हुआ कि आज में पूरी तरह निष्पाप हो गया और उनके दुख की निवृत्ति हो गई इसी को संस्कृत श्लोकों का इस कथा का भावानुवाद गो भक्त माल में इस छप्पे छंद के रूप में किया गया है

परम भागवत ध्रुव जनम गोवश द्वादशी परम भागवत ध्रुव जनम गुवश द्वादशी सेवयो कार्तिक कृष्ण द्वादशी व्रत सुनीति ने

कार्तिक त सुनी ने गो माता हो कर प्रसन्न ध्रुव समा हो कर प्रसन्न ध्रुव समुत दिनो पाँच वर्ष की आयु विष्णु

आकर पर दिन वर्ष की आयु विष्णु आकर बर दिन धन्य आ दियों दिव्य ध्रुव लोग काल पग दिन दियो दिव्य ध्रुव लोग काल मस्तक सुन

नारद यस वर्णन ना किया

की विधि क्या है वंशनाश अपराध वंशनाश अपराध धर्मराज दुख रूपनाश अपराध धर्मराज

कृष्ण भविष्य गाय गायब द्वाद को पाप नाश करी प्र गाय द्वाद सीखो पाप नाशारी गायन

नौ भोजन को भुजन, भुजन सब गो भो ज गाय सेवा मन दीनों गोरथ तज दीनों गाय सेवा मन तज गोरथीनों धर्मराज विष्ठिर

सोलह वृषभ जिसमें जुटे हुए थे ऐसे रथ पर बैठकर चलते थे। चक्रवर्ती सम्राट के लिए विधि है, है क्योंकि वो सोलह वृषभ उनके रथ में जुटते थे कितने सोलह वृषभ लेकिन जब गो महिमाश्र ने सुने, तो वृषभों को साक्षांग प्रणाम के बोले नहीं घोड़े ही जोते जाएंगे

जो हमारे पूज्य हैं उनके रथ में हम बैठकर यात्रा नहीं करेंगे और गोरज अपने मस्तक पर धर्मराज ने धायन धारण किया गाय नोरथ को तीनो गाय सेवा नो गोरथ को तज दिनो गाय

गयन गैन खिला यदि बनाए कर गयन, गयन खिलाय दीने मुदक बनाई कर गयन खिला दीने मुदक

धी उपचार धीराजाराय पायो, पायो गोवत्स द्वादशी को पंचगव्य प्राशन करना चाहिए हो सके तो गोमय गोमूत्र से ही उस दिन स्नान करना चाहिए गोरज को शरीर में

लेप करना चाहिए और फिर गौ माता की विधवत पूजन करना चाहिए और जैसे किसी ब्राह्मण को आप श्रद्धा पूर्वक ताल परोस करके जिमाते हैं ऐसे ही गाय को पूरा प्रसाद लेकर के जिमाना चाहिए फिर आचमन आदि करा के जल पिला के और विधवत आरती करके परिक्रमा करके पुष्पांजलि देकर के अभीष्ट की प्रार्थना गाय के चरणों में करनी चाहिए ये गोवत्ती

फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराके के पूर्ण करना चाहिए बोलो भक्तो भगवान की तो हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं कि इस गोवत्स द्वादशी की महिमा को एक दिन पूर्व सुनकर यहाँ बैठे हुए लोग भी यथासाध्य

कल गो पूजन करेंगे गो माता की सेवा करेंगे हुँ? कल नेह बिहारी जी भी विधिवत गो पूजन करेंगे गोवत्शी को पिछले कई वर्षों से ये व्रत हमारा सूर गोशाला में हो रहा था स्थिति पे हम लोग विधिवत गो पूजन करते और वहाँ तो एक बड़ी सुंदर झांकी होती ठाकुर जी के पीछे हम लोग गो पूजन करते

तो ब्रजवासी विप्र बालक सुंदर कृष्ण बलराम के स्वरूप में सुसज्जित तो होकर के पधारते और ठाकुर कृष्ण बलराम अपने हाथ से पूजा करते उसके बाद फिर हम लोग भी गौ माता की पूजा करते मेवा के गुड़ के चौके आटे के लड्डू बनाए जाते पूरी गौशाला में गायों को खिलाए जाते तो हमारा निवेदन है कि जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं जहाँ जहाँ गो भक्त हैं जिनके घरों में गाय है

वे कल अवश्य ही गोवत्स द्वादशी को गोपूजन करें बोलो भक्तवत्सल भगवान क्योंकि ये गोपूजन ये गोपूजन स्वयं ठाकुर जी अपने कर कमल से

ठाकुर जी स्वयं गो पूजन करते हैं हमारे अष्टछाप के महान भक्त कवियों ने गो पूजन के गो गोचारण के गो पूजन के अनेक पद

पद हैं बहुत पद हैं प्रथम गोचारण को, गो को दिन आ प्रथम गोचारण को, को दिन आ चार

जत है विधवा देवा

जल की

संकर, सगन संग वेणु बजाई रसा

सुंदर यह गोपूजन की लीला है वस्तुतः गाय भगवान की भी आराध्या उपास्या है इसलिए भगवान राम कृष्ण इष्ट हैं और गाय इष्ट नहीं गाय अति इष्ट है इष्ट की इष्ट होने से अति इष्ट है गाय की अति पूज्य बुद्धि से गाय की सेवा

कृष्ण की भिया, प्यारी प्यारिया सारे जग की माता है धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विदाता धर्म अर्थ अरु, काम मोक्ष की दाता भाग्य विदा नंद गांव

परेशाना दूसरे शोभा पता है नंदेगा

गायों से गौ ही भारत माता है भारत की शोभा गायों से गौ ही कितनी सुंदर भावना है गायों की शोभा गायों की भारत की शोभा गायों से और गौ ही भारत माता है।

इसलिए गोवध वो भारत माता का वध है भारत माता की क्या है नंद गाँव गो कुल गौ से शोभा पाता है नंद गाँव गो कुल गौ से

तो भारत माता है भारत की सोवाताओं से गौ तो भारत माता है राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग

रोम रोम में बसे देवता ऋषि मुनि हरी शिव दाताए रोम रोम में बसे देवता ऋषि मुनि हरि शिव दाता गंगा मूत्र लक्ष्मी गो मै पंच गव्य सुखदाता है

शि कोई कर सुखदाता राम कृष्ण की प्यारी गईया सारे जग की माँ राम कृष्ण की प्यारी गईया सारे जग की माँ दूध दही घृत म

से ही सब जग पोषण पाता है दूध कई माक से ही सब जग पोषण पाता है विधवासी धरती बंजर है तो मैं खाद न पाता है विधवासी धरती

गैया सारे जग की माता राम कृष्ण की प्यारी गईया सारे

गाय बचेगी देश बचेगा गाय बिना दाता है राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है राम

वर्ग कसाई समझो यदि को हत्या करवाता है वर्ग कसाई समझो यदि हत्या है राम कृष्ण की प्यारी गैया माता है राम कृष्ण की

राम कृष्ण की प्यारी गैया नंदी शिव को भाता है राम कृष्ण की प्यार

देश हिंद है जहाँ नहीं गोमाता है हिंदू नहीं नहा नहीं गो माता है, जान है। गाय सुखी तो देश सुखी है गाय बिना दुख पाता है गाय सुखी तो देश सुखी है

बिना दुख पाराए राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माताए राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, है। दूध दही की नदियां नदिया धरती

माता सी गो माता सब जग पोषण पाता है हरि माता सी गो माता सब ही पोषण पाता है दूध दही की नदियाँ बहती यह इतिहास बताता है दूध दही की नदियाँ

बताता है है विनाश है विनाश निश्चित विनाश है समाधान नहीं पाता है है विनाश निश्चित विनाश है समाधान नहीं पाता है गो पालन ही समाधान है

धर्म का श्र बदलाता है को तो बाली समाता है धर्म काश्र बदलाता है राम कृष्ण की प्यारी

करते हैं कि भगवान हम सब में सेवा का भाव भरे गोपालन और गो सेवा में हम सन्नत हों शासक वर्ग के हृदय में भी वो भक्ति का संचार हो और गो समृद्धि के माध्यम से भारत राष्ट्र में सात्विक विकास हो भारत राष्ट्र की सात्विक समृद्धि हो

और यह राष्ट्र पूरी तरह स्वावलंबी हो बड़े हर्ष की बात है पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज भगवत प्रेरणा से अत्यंत विधि पूर्वक मनोरमा गोलोक तीर्थ में अनेक पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मणों के साथ

गायत्री पुरुष शरण में विराजमान है सोलह महीने में वह अनुष्ठान पूर्ण होगा संतों का भाव संतों की पुकार ठाकुर जी सुनते हैं व्यर्थ नहीं जाती है निश्चित देश में इस प्रकार का वातावरण निर्मित तो होगा जो गोरक्षा के लिए अत्यंत तो उपयोगी होगा पर हम सबको

इतना कार्य अवश्य करना है गोरक्षार्थ नित्य भगवान के चरणों में प्रार्थना यथा साध्य निष्ठापूर्वक गव्य पदार्थों से ही भगवान की सेवा और भगवान ने जो कृपा की है जो सामर्थ्य हमें दी है उसके अनुसार गो माता की सेवा ये तीन काम यदि हम करें तो गोरक्षा के इस पवित्र कार्य में हम अपना

समर्पित सहयोग प्रदान कर सकते हैं आज ही पथमेड़ा से ये कुछ पद आए जिनमें से भी हमने एक पद सुनाया आज ही श्री रामस्वरूप पांडे जी ने लिखकर के कल सूचना गई थी कि को कोई पद तो फिर उन्होंने वहाँ से लिखकर करके ये पद भेजा

और भी कुछ पद हैं बड़े सुंदर सुंदर हैं तो बीच बीच में यथा साध्य हम उनका स्मरण करेंगे बहुत सुंदर भावना है अब हम बिना किसी विलंब के बिना किसी विलंब के बिना किसी पूर्व भूमिका के भूमिका कल निर्मित हो चुकी है श्री कर्मेती बाई के पवित्र चरित्र की

अब हम राजस्थान की महान भक्ता विप्रकुलपन्ना श्री कर्मेती के मंगलमय चरित्र का स्मरण कर रहे कठिन काल कल योग में कठिन काल कल

कर्मेति में दी निष्फल कर स्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सौरती जोड़ी न स्वर पतिरि त्याग कृष्ण पद सौरती जोड़ी सवे जगत की पास

तरक दिन का जो तोरी सबे जगत की आश तरक दिन काजों तोरी निर्मल कुल धन्य पर सा जिन जाये निर्मल कुल कांतया धन धन्य पर सारी

विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई विदित वृंदावन वास संत, संत मुख करत बड़ाई संसार स्वाद सुख बांधे फेर नहीं तन

संसार स्वाद सुख मारे नही तन दिन चह कठिन काल कल युग में कर में तीन कलंक कठिन काल कल युग

भाजी का भक्तमाल किसी प्राकृत कवि की कोई सामान्य कविता नहीं यह एक महान सिद्ध संत की सिद्ध समाधि समाधिवाणी है एक एक शब्द अत्यंत गंभीर है

कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही बड़ी विचित्र बात पुराणों को उठाकर देख लीजिए सतयुग में भी बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े देवता निष्कलंक नहीं रह पाए

भगवान की माया इतनी प्रचंड है कि कहीं न कहीं उनके जीवन में भी कहीं न कहीं कोई माया का धब्बा जरूर लग गया क्या कर देगा। कबीर जी की बाणी बिल्कुल सत्य है

रमैया की दुल्हन कबीरदासी कहते हैं रमैया की दुल्हन रमैया की दुल्हन कौन माया रमैया की दुल्हन लूटल बाजार हो रमैया की दुल्हन बजा

आपकी दुल्हन ने सारे बाजार को लूट लिया ब्रह्म लूटे शंकर लो ब्रह्म लोटे संकर लोटे ब्रह्मान

alo

पुरे पुरे

चिद का सी लूटे कनभू का चित सू ने लूटे जोगेश्वर करत विचारू योगे हाँ। करत बजा चार हाँ। हाँ। सब लूट गए

तुम कहने वाले बच गए क्या हम तो बच गए साहिब दया से हम तो बच गए साहिब दया से शब्द डोर गई उतरे पास हाँ, शब्द डोर गई उतरे

साहिब माने सदगुरु देव भगवान कहते कबीरदासगुरु देव भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य के चरणों की कृपा से मैं बच गया गुरु जी ने क्या कृपा कर दी ले राम नाम का उपदेश कर दिया अहरिश राम नाम रूपी शब्द की डोर को पकड़ के मैं पार उतर गया माया से माया ने मुझे स्पर्श नहीं किया की राम

व्यक्ति को कहा जाए कि इस भवन में आप रहिए और वह भवन काजल का बना हुआ है काजल का फर्श काजल की दीवार कागज के पर्दे काजल की खिड़की सब कुछ काजल ही काजल का है ऊपर से नीचे तक उसी में रहना है और कहा यह जाए कि बस शर्त यही है कि रहेंगे आप इसी में

पर आपके इतने सुंदर सफेद वस्त्र में या सुंदर शरीर में कहीं कालिक का धब्बा नहीं आना चाहिए संभव है काजर की कोठरी में कैसो हुनो जाए काजर की एक रेख लागी है पे लागी है।

सतयुग में निष्कलंक नहीं रह पाए बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध देवता निष्कलंक नहीं रह पाए पुराणों उठाकर के देखिए कने कहीं कलंक का धब्बा आ गया माया के प्रचंड प्रभाव से

त्रेता में भी नहीं जीत पाया बड़े बड़े लोगों ने भी निष्कलंक नहीं रह पाए वापर में भी निष्कलंक नहीं रह पाए यद्यपि भगवान में कभी कोई कलंक नहीं है लेकिन संसार के लोगों की प्रकृति ही ऐसी है साक्षात भगवान श्री कृष्ण को चोरी का कलंक लगा दिया समंतक मणि को उपाख्यान में

भगवान को छूरी का कलंक लगा कि बड़े झूठा था पर कलंक तो लगा राम जी ने बाली का बध करके अनुचित नहीं किया लेकिन आज भी कहते हैं कि बिना कारण से बाली का बध कर दिया राम जी को बाली बध का कलंक लगा आज भी लोग कहते हैं

द्वापर में भी कलंक से लोग नहीं बचे त्रेता में भी नहीं बचे कलयुग केवल मल मूल औ कलियु कलिक न पाप पयो

आश्रम श्रुति विरोध रत सब विरोधर श्रुति विरोध रत सब विरोधर बड़ी विकट दशा है कलयुग कलि दावानले कलिदावानाद्य साधन भस्मुतांगतम

युग के दावानल में साधन तो लगता है खाक हो गया जल के कबीरदास ने इस कलिकाल की दुर्दशा का कई जगह अपनी वाणी में वर्णन किया है। एक जगह कहते हैं बाबू है सौ है

संसार तिहारो हे यह कली व्यवहार बाबू एसो है संसार तिहारो हे यह कली व्यवहारा

को अब अनक सहे प्रतिदिन को नाथ हमारा कबीरदास कहते अब हमको भी सह नहीं होता हमको क्यों भेज दिया कल काल में हे नाथ आपने हमारे रहने योग्य अब ये संसार नहीं रहा सुमति स्वभाव

कोई जाने ब्रह्म ज्ञान से नीचे तो कोई बातें नहीं करता सुमति स्वभाव सवै कोई जाने परमार्थ की मूल्यवान बातें सबको कंठस्थ्य व्यास जी ने यह कहा वाल्मीकि जी ने यह कहा नारद जी ने यह कहा

भाई जी यह कहते थे सेठ जी यह कहते थे स्वामी जी यह कहते थे हम लोग थे महाराज जी ने ये कहा महापुरुषों की शब्दावली सबको कंठस्थ है लेकिन सुमति स्वभाव सवे कोई जाने हृदया तत्व न मुझे

निर्जीव आगे था पे लोचन चेतनस चेतना नाम जो चेतनों को भी चैतन्यता देने वाला है ये न चेत विश्वम विश्वम चेत नियम उस परम चिदघन परमात्मा को तो हम लोग भूल गए

और इस जड़ नाशवान परिवर्तनशील संसार को सत्य मानकर व्यवहार कर रहे हैं इसी की स्थापना कर रहे हैं जो भगवत दृष्टि हमारी होनी चाहिए वो भगवत दृष्टि हमें प्राप्त नहीं है ताज़ी अमृत विश का है

चोरन को दिया पाट सिंहासन हृदय रूपी सिंहासन पर कौन बैठना चाहिए था हृदय रूपी सिंहासन पर हमारे रघुनाथ जी विराजमान होने चाहिए थे किशोरी जी के सहित हृदय के सिंहासन पर श्री राधा माधव विराजमान होने चाहिए थे

पर हेनाथ हमने हृदय रूपी सिंहासन पर ष विकारों को विराजमान कर दिया काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर आदि को विराजमान कर दिया चोरन को दिया पाठ सिंहासन हमारी सुक्रत रूपी संपत्ति की चोरी करने वाले ये काम क्रोध आदि जो डकैत हैं उनको तो सिंहासन दे दिया और साहु की नहीं

ठाकुर हाँ, जी से विमुख हो गए कह कबीर झूठो मिली झूठा कह कबीर झूठो मिली झूठा ठग ही ठग व्यवहारा तीन लोक भर पूर रहो है

नहीं है पतियारा बाबू ऐसो है, है संसार तिहारो है यह कली व्यवहारा एक जगह तो वे कह रहे हैं कबीरदास जी डर लागे अरु हंसी आवे

अजब जमाना यार रे डर लागे हरू हँसी आवे अजब जमान रे धन दौलत ले माल खजाना बेश नाच नचा यारे

दौलत लेना चल रे डर लागे अरु हास आवे अजब जमाना आया रे डर लागे सी आवे अजब जमाना

अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे मुठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे कर लागे अरु हसी आवे अजब जमाना आया

आगे अजब जमाना जीवों के कल्याण का साधन कथा है कलयुग में कथा की हालत क्या है कथा होए कहा श्रोता सो में बक्का मूड़ पचाया रे कथा होए हो

तो मूड घर में तो परेशान रहती नींद आती नहीं कथा में आ, आती नाक खोजने लगती वक्ता बेकार में मथा पची कर रहा है राम राम छोड़ के बक, बक कर रहा है कथा होए होता सोवे बक्ता

पचाया रे कथा होता श्रोता सोरे पचाया रे हो जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक न मील सताया रे हो जहाँ कहीं सांग तमाशा

कथा में महाराज लोग सो जाते हैं अभी हम में श्याम गोशाला का गो आराधन महोत्सव था तब एक रात के लिए अलवर गए थे सवा दस बजे से महाराजा भरथरी का नाटक राजर्षि अभय समाज के

में बहुत सुंदर ढंग से आयोजित तो क्योंकि एक हजारवा अभिनय था वो और वस्तुतः देखने योग्य था इतना सुंदर उनका भावपूर्ण मंचन था देखने योग्य था हम गए।

तो हमने वहां देखा टिकट लेकर लोग देखते हैं ऐसे नहीं मुफत में वहां तो हमने देखा पूरी रात किसी को तो आलस इतना भी नहीं क्योंकि तो बीच बीच में हम मुड़ मुड़ के देख लेते थे कि कोई छोड़ा झगड़ा हम मन में बार बार सोचते थे, थे।

कि इतनी सुंदर रसमयी कथाएं होती हैं, फिर भी दूसरे तो छोड़ो मंच पर बैठे हुए लोग सोते हैं। ये तो भगवान की दया हम नहीं सोते आपको सुन के सहसा विश्वास नहीं होगा लीला माई सत्संग भवन में कथा हो रही थी एक बार हम भी सो गए कथा कहते हैं। यही कार्तिक का महीना था

नित्य वृंदावन की परिक्रमा होती थी वो कुछ इतने थक गए कि बस बोलते बोलते हमको नींद आ गई और दसम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र कह रहे थे तो वो नींद में तो व्यक्ति स्वतंत्र थोड़ी है पर देखिए कथा की महिमा नींद में स्वप्न देखने लगे कथा भी बोल रहे हैं और स्वप्न देखने लगे बैठे बैठे सुन तो के किसी को विश्वास नहीं

और में क्या देखते हैं कि सरयू जी के किनारे अयोध्या जी में और शरीय जी के किनारे सरयू जी के बड़े दिव्य जल में चारों लाल जी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रु उन चारों शरीव जी के जल में सखाओं के साथ बड़ी अद्भुत जलक पीड़ा कर रहे हैं तो जो लोग कथा में बैठे उनको आश्चर्य हुआ अब वो जो स्वप्न देख रहे थे वो बोलने लग बहुत सुंदर शरीय जी का जल है

चारों लाल जी लोगों को आश्चर्य हुआ कि की लीला में अयोध्या की लीला से प्रविष्ट हो गई? सहसा स्वप्न में ही हमको कि अरे हम तो कथा कह रहे थे ये क्या बोलने लगे तुरंत सावधान हुए हमने कहा हम तो सो गए थे अब तो श्रोता हंसते हंसते लोटपोट हो भैया कितनी प्रचंड है ये निद्रा देवी

लंबी दंडौत है इनके चरणों में कैसी विचित्र विचित्रें बहुत सीमित होने पर कई बार ऐसा हो जाता एक ही बार ऐसा अनुभव हुआ दोबारा नहीं हुआ पर जहां स्वांग हो जहां तमाशा हो वहां बिल्कुल नींद नहीं आती हमने घर छोड़ा

इसलिए भजन के लिए भगवत प्राप्ति के लिए मानव जन्म का फल ही भगवत प्राप्ति है मानव जन्म का फल श्री वृंदावन बिहारी लाल मानव जन्म का फल केवल भगवत प्राप्ति

फिर सौभाग्य से किसी ने ग्रहत त्याग कर दिया हो साधु का वेश धारण कर लिया हो तब तो उसका एकमात्र और एकमात्र कर्तव्य ही रह जाता तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करें पर हम प्राप्ति के पथ पर तो अग्रसर होते नहीं हम फक्कड़ हैं हम महात्मा हैं हम तपस्वी हैं इस नाम पर क्या करते हैं हम नहीं कह रहे हैं श्री कबीरदास जी कह रहे हैं

ंग तमा खूब सुल पा गाखा खूब आ रे ढंग तमा सुखा खूब आया रे दू चरणामृत नेम न धारा मधुआचा खन आया रे

चरणामृत लिए हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे ये नियम नहीं लिया बिना तमकू खाए डोल नहीं जाएंगे बिना बीड़ी पिए हमारा मलद त्याग नहीं होगा ये नियम हमने ले लिया लेकिन

भगवत सेवा का जगन्नाथ जी का निर्माण लिए बिना कुछ नहीं खाएंगे नियम नहीं लिया ये स्थिति है उल्टी चाल चली दुनिया में घबरा रे उल्टी चाल चली, चली दुनिया में काते जी घबरा रे कहत कबीर

सुनो भाई साधो कापाचे पा रे बचित कबीर सुनो भाई साधो कापाचे पा रे डर लागे अरु हसिया आवे अजब जमाना आया रे डर लागे अरु हसिया आवे

महाराज सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप उपरायण सब नरगारी ऐसे कठिन कलिकाल में कर्मेती निष्कलंक रही ये किसी सामान्य महापुरुष की बात नहीं है नाभाजी की वाणी वे कहते हैं

इस कठिन कलिकाल में करमेती को माया का स्पर्श नहीं हुआ विकारों का स्पर्श नहीं हुआ वृंदावन के महान रसिक श्री नागरीदास जी कह रहे हैं आयो महाकल युग घोर आयो महाकल युग घोर धर्म उड़ गए जो पात कौन जगह

मिटी सज्जन सुहृदताई रहो एक सुखी को देखिए नहीं दुखी लोग ले तो कली कलमस दबाए जाइए कहा भाग कलयुग की आग में सब जल रहे हैं कहा जाएं कहा बच सकते हैं

तन तपत त्रता में अरुलगी आग तन तपत त्रताप में अरुलगी आग ऐसे भयंकर समय में हम क्या करें नागरी दासी कहते दास नागरी नहीं शीतल

दास नागरी नहीं सीतल धाम निर्भय दासनागरी नहीं सीतल धाम निर्भय और जहा वृंदा विपिन यमुना बहें बाही थोर

बचे बागरीदासी कहते भैया वृंदावन की शरण ले लो तो भले भी बच जाओ अन्यथा इस दावानल से बच पाना कठिन है अत्यंत कठिन है कर्मेती कठिन कलिकाल में निष्कल कर रही ये कहने का हेतु क्या है बहुत ध्यान से

कर्मेति के माता पिता परम वैष्णव है भक्त हैं घर में कथा कीर्तन और नित्य सत्संग होता है घर में भक्ति के वैष्णवता के संस्कार है यह सबसे ऊंची बात ऐसे पवित्र संस्कारित वातावरण में जीव को संस्कार जन्म से नहीं

ऐसे पवित्र घर में ऐसे वैष्णव के घर में भक्ति के संस्कार जीव को गर्भ से मिलने ही आरंभ हो जाते और इतना ही नहीं नारायण हम निवेदन करें ऐसा घर किसी का हो जिसमें अष्टयाम सेवा होती हो गौ सेवा संत सेवा होती हो ब्राह्मणों का आदर होता हो कथा कीर्तन का वातावरण हो

उस घर में सामान्य कोटि के जीव जन्म नहीं लेते शुची श्रीमता बड़े बड़े दिव्यात्मा उस घर में आकर के जन्म लेते एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने हमको एकांत में कहा पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने अत्यंत एकांत में हमको कहा बोले स्वामी जी मैं अपने हृदय की वेदना किससे कहू

भयंकर समय है और इन जीवों पर करुणा करने वाले संत अनेक दिव्यात्माए आकाश मंडल में विचरण कर रही है कि इन जीवों पर करुणा करके हम जन्म लें किंतु समय इतना भयंकर आ गया कि उन दिव्यात्माओं को गर्भ में धारण करने वाला गृहस्थ प्राप्त नहीं हो रहे हैं

बे किसको अपना पिता बनावे किसे अपनी माता बनावे ऐसे साधक कोटि के ग्रहस्थ नहीं मिलने इसलिए धीरे धीरे संतों का अभाव होने लग गया है और इसके लिए एकांत में उन्होंने कहा इसके लिए धर्मशील सदाचारी सदग्रहस्थों का निर्माण करना होगा वैष्णव गृहस्थों का निर्माण करना होगा

जिसमें कोई दिव्यात्माएं जन्म लेकर जगत के जीवों का उद्धार कर सके वैष्णव के घर में जीव को भजन के संस्कार गर्भ से ही मिलने आरंभ पेट से भजन के संस्कार मिलना आरंभ हो जाते तो करमेत जी को भक्ति के संस्कार जन्म से ही है

और निश्चित ही श्री किशोरी जी की कोई सहचरी ही भजन का स्वरूप सिखाने के लिए वृंदावन वास की पद्धति सिखाने के लिए अनुरागी प्रेमी रसिकों को कितना विरक्त होना चाहिए शरीर संसार से यह अपने चरित्र के माध्यम से दिखाने के लिए लगता है

किशोरी जी की कोई प्राण सहचरी ही करमेती बाई के रूप में आई अब जन्म हुआ तो पंडित जी रोज भागवत जी की कथा कहते नियम से कीर्तन करते घर में सत्संग का वातावरण

तो जब से बोलना आरंभ किया करमेती ने तो भगवान नाम ही सुना और भगवान नाम का उच्चारण करके ही उसने बोलना सीखा पांच सात वर्ष की करमेती भाई में भक्ति के प्रबल संस्कार प्रकट हो गए और उन जमानों में

बाल्यकाल में ही विवाह हो जाता था तो घर से बाहर किसी संग दोष में पड़ने का तो कोई अवसर मिला ही नहीं गर्भ में तो जीव माया से मुक्त रहता ही है गर्भ के बाहर आकर सत्संग मिल गया तो कलयुग ने प्रभाव नहीं डाला हमारे महाराज जी कहते थे कि जो भगवान से विमुख हैं

हरी नाम से विमुख हैं, सत्संग से विमुख हैं गौ संत की सेवा से विमुख हैं, ऐसे ही लोगों के लिए कलयुग है ईमानदारी से भजन में लगे हुए लोगों के लिए आज भी कलयुग नहीं है महाराज जी कहते थे विमुख प्राणियों के लिए तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग था और शरणागतों के लिए कलयुग में भी कलयुग नहीं है और महाराज जी उद्धरण देते थे

पंडित जी महाराज के दर्शन करो गिर जी में जाकर कलयुग दिखाई पड़ेगा उनके आसपास कहीं वृंदावन के महान प्रेमी अनुरागी संत पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्वाली जी का उदाहरण महाराज जी देते थे कि पंडित जी के निकट जाके देखो कलयुग की दाल गलेगी पंडित जी के पास

जो भगवत विमुख प्राणी है उन्हीं के लिए युग की भयंकता है सही बात तो यह है कि कलिकाल साधकों के लिए भगवान की कृपा करुणा का प्रसाद है अन्य युगों में भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन थी और वह कलिकाल में अत्यंत सरल हो गई तो बोलो

कलयुग श्रेष्ठ है कि नहीं हमारा अपना बनाया हुआ श्लोक नहीं है नवयोगीश्वर संवाद में नवयोगीश्वर कह रहे हैं निमी महाराज से कृता दिशु प्रजा राजभव कलऊ

भविष्यन्ति नारायण परायण सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं क्यों भले भले ही वर्ण धर्म आश्रम धर्म कुछ शिथिल पड़ जाए किंतु कलऊ खलु भविष्य नारायण परायण निश्चित ही भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते रहे

इसी कलिकाल में नामदेव जी को छप्पन बार भगवत साक्षात्कार हुआ इसी कलिकाल में भक्तराज नरसी नरसिंह मेहता को बावन बार भगवत साक्षात्कार हुआ इसी कलिकाल में भक्तमती मीराबाई ने सदैव भगवान के श्रम प्रवेश किया एक दो उदाहरण है सैकड़ों उदाहरण है कलिकाल

उन्हीं के लिए है जो अवैषण हैं जो विमुख हैं जिनका समय व्यर्थ जा रहा है जो निरंतर भगवत भागवत चिंतन में लगे हुए हैं उनके लिए कलयुग विघ्न भी नहीं करता उनको कलयुग सहायता करता है किंतु जो भजन के नाम पर पाखंड करते हैं दम्भ करते हैं अपने पूजा खाने के लिए

जूठी प्रतिष्ठा का संग्रह करने के लिए ऐसे लोगों को कलयुग छोड़ता भी नहीं है उठा उठा के पटकता है खूब रगड़ता है रगड़ रगड़ के देखता कितनी जान बची है। हमारे यहां तो महाराज प्रसिद्ध है कि कलयुग जो है उसने देखा कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान

आचार्य चरण के चरित्र में आता है कि गुरु श्री आचार्य भगवान लगता है हमको उखाड़ देंगे इस धरती से से जीवों को उन्मुक्त भाव से भगवत शरणागति प्रदान कर रहे हैं तो पहले तो कलयुग ने सोचा कि कुछ उपद्रव करें भगवान की सेवा का एक स्वर्ण पात्र था उसमें कल आकर बैठ गया

आचार्य चरण ने देख लिया एक ललकार लगाई निकल के बाहर भागा बोले तो क्यों रे यहां कैसे आया बोला महाराज शरण में हूं क्षमा कर दीजिए आ गया तो आ गया आचार्य चरण द्रवित तो हो गए बोले तो क्यों रोते हो बोलो बोले तो महाराज आपने सब पर कृपा की है क्या कलयुग पर कृपा नहीं करोगे

करें। ले आप तो सबको शिष्य बना लेते हैं शरणागति दे देते हैं हमको भी चेला बना लीजिए। भीचार्य जी ने कहा कि अब तक तुम निगुराई रहे किसी को सदगुरु के रूप में तुमने वर्णन नहीं किया बोला महाराज बहुतों के पास गया हमारा नाम सुन के सब भगा देते दे थे दे। चलो तुम हमारे लायक नहीं तो महाराज

लायकों का गुजारा तो सब जगह होता है कहीं ऐसी जगह भी होना चाहिए जो मेरे जैसे नालायक का भी गुजारा हो जाए स्वामी जी द्रवित हो गए बोले चलो ठीक है तो श्री राम तारक का उपदेश कर दिया उसके कान में गले में तुलसी बांध दी, दीर्द कुंड्र पधरा दिया और बोले कि अब देखो अब जितने वैष्णव है ना सब तुम्हारे गुरु भाई हो गए

वैष्णव हो गए ना तो जितने वैष्णव हैं सब तुम्हारे गुरु भाई हो गए अब इनको सताना नहीं यही गुरुदक्षिणा है कलयुग ने हामी भर ली बोले महाराज जो ईमानदारी से भजन में लगेंगे प्रभु प्राप्ति में लगेंगे मैं स्वयं उनकी सेवा करूंगा उनके मार्ग में उनके साधन में कभी विक्षेप पैदा नहीं करूँगा किंतु ये बात भी मैं आपके सामने कह देता हूँ

कि भक्ति के नाम पर धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार के नाम पर जो दम्भ पाखंड करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा नहीं पहले तो बहुत ऊपर तक ले जाऊं, बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर, पर वहीं से उठा के धड़ाम से पटकूंगा और लगातार ऐसी घटनाएं सामने देखी जा रही श्री पंडित जी महाराज की कोठी के जो महापुरुष हैं

जो ईमानदारी से भजन में लगे हुए उनके लिए कल। आज भी हमारे ब्रजमंडल में श्री अवध में चित्रकूट आदि पवित्र तीर्थों में आज भी अनेक साधक जिन्हें शरीर संसार की कोई खबर नहीं है युग का कोई प्रभाव उनके चित्त पर नहीं है और आहारनिश भजन करने वाले संत आज भी विराजमान संत विराजमान न होते

हम न होते ये भारत न होता ये धरती न होती तो करमेती को बचपन में सत्संग मिल गया सत्संग के कवच में षड विकारों का प्रवेश नहीं होता सत्संग के कवच में कलिकाल के दोषों का प्रवेश नहीं होता

तो बाल्यकाल में तो इस प्रकार से बच गई कर्मेती और उन जवानों में विवाह जल्दी हो जाते थे समय से विवाह हो गया कर्मेती का विवाह दस वर्ष की आयु में होगा दस वर्ष में पाणी ग्रहण करमेटी का हो गया उन जवानों में विवाह जल्दी हो जाते थे और गौना जिसको कहते द्विरागम द्विरागम संस्कार

जब कन्या सयानी हो जाती थी तब फिर वो पति आता था और लेकर के उसको जाता था तो वो एक प्रकार से विवाह आधा विवाह माना जाता था और गोना हो गया तो विवाह पूरा हो गया ऐसा पर कर्मेति भगवान के भजन में सत्संग में ऐसी डूबी रही कि कर्म यह भी भूल गया कि मेरा विवाह भी हुआ था

और भजन में लगे लगे कर्मेती के गौने का समय आ गया पांच पांच-छह वर्ष की कर्मेती में ही अष्टसात्विक भाव प्रकट होने लगे भगवत विरह जागृत हो गया भगवान का ध्यान में स्वप्न में दर्शन और कहा तक कहें वस्तुतः सच्ची बात तो यह है कि कर्मेती को भगवान की प्रत्यक्षानुभूति जैसे मीरा को बचपन में ही हो गई

ऐसे ही करमेती को प्रत्यक्षानुभूति घर में ही ठाकुर जी की होगी आगे प्रियालाशी इसका संकेत करेंगे अद्भुत चरित्र है और जब करमेती के गोने का समय आया और सखियों ने कहा कि कर्मेती अब तुम्हारा गोना होगा बोले ये गौना क्या चीज होती है

बोले विवाह के बाद गोना होता है कब हुआ था विवाह बोले तुम्हारा 10 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था और अब तुम 15 वर्ष की हो गई हो तो तुम्हारा अब गोना होगा देखो ससुराल से सब लोग आ गए हैं तुम्हारा दूल्हा आ गया है अब कर्मेटी को थोड़ी थोड़ी होश आई अरे ऐसा ऐसा ऐसा अब विचार किया कर्मेटी ने

लगता है हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा क्या इसी संसार के विषय को भोगने के लिए शरीर मिला है ये तो केवल के लिए मिला है का प्रेम महाराज इतना उच्चकोटी का प्रेम है कि वे कहती हैं कि मैं केवल श्री कृष्ण की हूं और केवल श्री कृष्ण मेरे हैं इसलिए मैं अन्य भोग्या हूं

मैने अनन्य भोग अनन्य शेषत्व और रहत्व ये जो तीन लक्षण हैं परम भागवतों के ये तीनों लक्षण कर्मेति में विद्यमान है इसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया अकारत्रपन्ना महाभागवतास्मता जिनमें अकारत्रय संपन्नता होती है वे ही महाभागवत होते हैं वे ही आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं वे ही रसिक होते हैं वे ही संत होते हैं

वही प्रेमी भगवत भक्त होते हैं जिनमें अकारत्रय होता है अकारत्रय माने अनन्य भोग्यत्व अनन्य भोग्यत्व माने हम शरीर के भोगी नहीं हैं, हम परिवार के भोगी नहीं हैं हम संसार के भोगी नहीं हैं हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं

हम केवल भगवान के भोग्य इसका मतलब संसार मेरा उपभोग नहीं कर सकता अपना उपभोग में स्वयं नहीं करूंगा संसार भी नहीं करेगा मेरा तनमन प्राण सर्वस्व श्याम सुंदर के लिए मैं इनता हूं यही मेरे जीवन सर्वस्व है भोग्य की सार्थकता इसी में है

कि भोक्ता उसे अंगीकार करे, भोक्ता भगवान है और जीव और प्रकृति भोग्य है तो जीव और प्रकृति माने दे, तो देह प्रकृति हो गई और जीवात्मा ये दोनों भगवान के भोग्य हैं, माने जीवात्मा भी भगवान का भोग्य बन जाए और देहादि प्रकृति इंद्रिया आदि ये भी भगवान की ही भोग्य बन जाए इसको कहते हैं अनन्य भोग्यत्व

गोपियां कहतीं अब हमें संसार नहीं भोग सकता क्योंकि प्रति सूतान्वय

अन्य भोग अन्य शेषत्व हम केवल भगवान के शेष हैं शेष माने होता अंश और शेषी माने होता अंशी अंश जो होता है वो सदा अंशी की ओर उन्मुख होता है और अंश अंशी में ही मिल सकता है दूसरे में नहीं मिल सकता ध्यान दें अन्य शेषत्व का मतलब है हम किसी देवी के नहीं हम किसी देवता के नहीं हम किसी प्रकृति के नहीं हम मनुष्य के नहीं

हम केवल भगवान के अंश हैं और केवल भगवान की प्राप्ति ही मेरे जीवन का फल है यह अन्य शेषत्व और तीसरा आकार है अनन्या बहुत सरल शब्दों में बोल रहे हैं जब तक संसार के लायक बने रहोगे जब तक संसार यह समझता रहेगा कि तुम हमारे किसी काम के हो

तो हॉस्पिटल में मर रहे हो गए ना तो वहां भी लोग अंगूठा लगवाने और हस्ताक्षर तो और एकदम बढ़िया शरीर है सुंदर शरीर है शरीर में खूब बल है कोई रोग व्याधि भी नहीं है और संसार ये समझ ले कभी ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं है हमारे लायक नहीं है

तो अपने आप लोग हाथ जोड़ के कहेंगे अब यहां तुम्हारी जरूरत में चले जाओ बिहारी जी के पास हमें तुम्हारी आवश्यकता हम कहते तो ये है कि हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं पर भगवान के योग्य नहीं बन पाते संसार के योग्य बने रहते हैं हमारे महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते थे महाराज जी कहते थे जो संसार के लिए नालायक सिद्ध हो जाता है

वो भगवान के दरबार में लायक हो जाता है अनेकों धन देते थे अनन्या हम केवल भगवान के लिए हैं और भगवान हमारे लिए इसको कहते हैं अनन्याहत्व ये तीनों कर्मे तिबाई में है अन्य भोग्यत्व तो, अन्य शीर्षत्व तो, अन्यारहत्व ये तीनों

कर्मेती भाई में विराजमान है उन्होंने निश्चय कर लिया मेरा देह मेरी इंद्रिया भगवान की भोग्य भोग भोग नहीं है मैं केवल भगवान की हूं इसलिए मेरा लक्ष्य केवल श्याम सुंदर के चरण कमल है और मैं संसार के लायक हूं ही नहीं संसार मेरे लायक है ही नहीं

मैं केवल श्याम सुंदर के लायक हूं और श्याम सुंदर मेरे लायक हैं मैं उनके योगी हूं और वे मेरे योगी परम श्रद्धे स्वामी जी श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वाले बहुत से भक्त हैं पर दृढ़ता पूर्वक दूसरों न कोई ये कहने वाली मीरा जी करती ने निश्चय कर लिया मैं केवल श्री कृष्ण की हूँ

और श्री कृष्ण मेरे हैं संतरे दासी कहते हैं मैं अपनो मन हरी सो जोड़ो मैं अपनो मन हरी सो जोड़ो मैं अपनों मन हरी सो जोर मैं अपनो

हरी सो जोरी सवन सो तो हरी सो जोरी सवन सो तो जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो तुम सन तोरी कवन सो जोर

संग तोरी कवर संग जोरू जो तुम तो राम में नहीं तो जो तुम तो राम में नहीं तोरू सभी प्रहर तुम्हारी आसारही कर तुम्हारी

क्रम बचन कहत क्रम कहत जो जो तुम तुम राम राम मैं मैं नहीं जो तुम मैं नहीं रहे कर्मेति ने विचार किया कि अब यदि एक दिन का भी विलंब हो गया

तो अनर्थ हो जाएगा फिर इस बंधन से छूटने का अवसर छूट जाएगा मन है अवसर बीते अवसर के बीतने पर मन में पश्चाताप को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा केवल पश्चाताप करना रहेगा इसलिए अब सावधान हो जाना चाहिए और कर्मेती सावधान हो गए पंद्रह

विचार करें ध्यान ने, पंद्रह वर्ष की आयु में प्रवेश किया है करमेटी ने पंद्रह साल की पूरी बही थी और उस अवस्था में प्रातः काल ही पति में जाना है पर नश्वर पति के घर न जाकर सच्चिदानंद श्री कृष्ण के घर वृंदावन की ओर करमेटी रात्रि को चल पड़ी

आप सोचो माया को अवकाश कहां मिला कलयुग को क्षण कहां मिला और वैराग्य हो इतना तीव्र वैराग्य इतना तीव्र वैराग्य हम आपको सही कहें अन्यथा मत मानना सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों में भी कर्मेति के वैराग्य का उदाहरण उपलब्ध नहीं है

तो चले क्या कलयुग के भक्तों में भी कर्मेति के वैराग्य का उदाहरण उपलब्ध नहीं है आप लोग कहेंगे कि आपकी तो आदत है जिसको कहने लग जाओगे बस ऐसे कहोगे कि किसके जैसा यही है दूसरा है नहीं लोग हमसे शिकायत नहीं करते पर हम चरित्र कह रहे हैं इसलिए नहीं कहते हैं एकदम

चाई पूर्वक कह रहे हैं वैराग्य कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है हम हृदय से यह बात स्वीकार करते हैं हमारा वेश वैराग्य का अवश्य है पर हमारे चित्त में वैराग्य की गंध भी नहीं है और ये बात पक्की है

जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य होगा उतने ही अंश में भगवत अनुराग होगा जो पूरी तरह शरीर संसार से जिनकी वृत्ति उठ चुकी है जो विरक्त हो चुके हैं वो निरंतर प्रेमानंद सिंधु में डूबे रहते हैं प्रमाण क्या है कर्मेति बाई को पकड़ने के लिए

खंडेला महाराज शेखावत महाराज ने दसों दिशाओं में सिपाही भेज दिए और घुड़सवारों की टोली चल रही है आप विचार कीजिए क्या करमेटी भागकर अपनी जान बचा सकती थी क्या उनके निश्चित पकड़ लेते वो लेकिन सड़े हुए ऊंट के कंकाल के भीतर करमेती घुस गई कितना ऊंचा वैराग्य कहीं कोई उदाहरण है ऐसा

पशु के देह में कितनी दुर्गंध आती है? कोई हो मनुष्य हो पशु हो मर जाए सड़ जाए तो बड़ी बदबू देता है उसमें भी ऊंट के शरीर में तो अधिक दुर्गंध आती पता नहीं क्या भगवान की लीला सियार उसके भीतर का मांस खा गए थे खोखला हो गया था ऊपर से हड्डी और ऊपर से चमड़ी का चमड़ी का खोल था और कर्मेती उसके भीतर घुस गई

इतनी देर रही एक मिनट दो मिनट अभी बहरा के ढीला हो जाएगा ऐसी जगह एक मिनट खड़े नहीं हो सकते हमको कोई कहे भगवान मिल जाएंगे यहां बदबूदार जगह में खड़े हो जाओ तो कहेंगे भगवान की राजी हो तो मिले ना हो तो न मिले हम तो यहां खड़े नहीं होती तीन दिन तीन रात तक अहरिष्कृष्ण नाम जब करती हुई

युगल नाम जब करती हुई सड़े हुए ऊंट के करंक में बैठी रही ऐसा विरक्ति का उदाहरण पूरे इतिहास में कहीं उपलब्ध नहीं है पौराणिक इतिहास में भी नहीं है, और इस कलयुग के भक्तों के इतिहास में भी नहीं किसी की बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती थी भला

जहां कोई मनुष्य एक क्षण ठहर नहीं सकता उसके भीतर तीन दिन तीन रात तक कोई रह जाए मनुष्य की बुद्धि अरे महाराज घुट के मर जाए आदमी पर बुधबु से पर कर्मेती को दुर्गंध नहीं आती, क्यों नहीं आती? रही श्री कृष्ण चरण कमल निरंतर निकट बने हुए हैं श्री कृष्ण चरण कमल अभिचल भाव से हृदय में बैठे हैं उनकी सुगंध मकरंद में वर्जू

कर्मेती वृंदावन आ गई तो संतों ने पूछा आपको दुर्गंध नहीं आई कर्मेती ने कहा कि संसार की विषयों की दुर्गंध से उस ऊट के सड़ी हुई दुर्गंध ज्यादा अच्छी थी वो सुगंध जैसी लग रही थी क्योंकि वो हमें संसार की दुर्गंध से बचाने वाली

जग दुर्गंध काउ ऐसी बुरी उ में वह गंध सो सुगंध सी बसाई और जब करमेती जी वृंदावन आ गई उस काल में करमेती वृंदावन आई जिस काल में मनुष्य शरीर में केवल करमेती ही वृंदावन मिली बहुत ध्यान से सुने

सर्वप्रथम वृंदावन में आने वाले पुरुष भक्तों में कलयुग में श्री बिलमंगल जी हैं सातवी आठवीं सदी का जिनका काल कहा जाता छाया सुग कृष्ण कर्णामृत के प्रणेता श्री बिलमंगल जी वृंदावन आए और यहां से फिर गए नहीं बिलमंगल जी ने यही ब्रजरज प्राप्ति की हमारे मोहल्ले में गोपीनाथ बाजार में ही उनकी समाधि बिल मंगल

12वीं सदी में ब्रंदावन में आए श्री गीत गोविंदकार श्री जयदेव पे महापुर वृंदावन पदारे और जयदेव जी के बाद भक्ति काल के आरंभ होने के पूर्व यदि कोई आया है जयदेव जी के बाद यदि कोई ब्रंदावन आया है तो वो आई है श्री कर्मेती भाई अद्भुत चरित्र महाराज जी करमे

आगे आप प्रियादासी की टीका में श्रवण करेंगे कोई मनुष्य उनके निकट नहीं है सिंह व्याघ्रादी उनकी रक्षा कर रहे हैं और प्रेम कैसा है करमेती का आहा। कैसा प्रेम है ऐसा प्रेम है कर्मेती बाई का ऐसा अद्भुत अनुपम प्रेम है कर्मेती बाई का

के पहली बार जब परशुराम पंडित जी ने अपनी पुत्री का दर्शन किया वृंदावन में तो क्या देखते हैं ब्रह्मकुंड में एक वटवृक्ष के नीचे कर्मेती बैठी है और नेत्रों से ऐसी अगले अश्रधारा प्रवाहित हो रही है कि वो आंसुओं से वहां की सारी धरती भेजी हुई है और आंसुओं की धार बहकर ब्रह्मकुंड में मिल रही है

आप सोचो कैसा प्रेम होगा उनके जी का द्वारा जब राजा ने अनुभव किया ठंडेला महाराज दर्शन करने पधारे ज्ञान से सुने तो क्या देखा कि कर्मे दिवाई यमुना जी के पुलिन में खड़ी है खाड़ी है और नेत्रों से अश्रुधार बह रही है

वह धार यमुना जी में मिल रही है आप सोचिए रज में आप एक कमंडल एक बाल्टी पानी छोड़ो तो वहीं सूख जाएगा अब कितना नेत्रों से जल बहा होगा जो धारा बह करके यमुना जी में मिल रही है हम आपसे पूछते हैं ऐसी प्रेम की प्रगाढ़ता जिसके जीवन में हो जिसे शरीर संसार की सुदबुद्ध न हो

एक निमिषार्ध के लिए भी जिसकी वृत्ति न शरीर में आती हो न संसार में जाती हो निरंतर युगल सरकार के प्रेमानंद रस में निमग्न रहती हो उसके जीवन में कलंक का स्पर्श कैसे हो सकता है इसलिए भैया कर्मेति की जैसा चरित्र कर्मेति जीता है। जी का ही इसलिए नाभाजी ने कहा

कठिन काल कल योग में कर्मेती निष्कलंक कर कठिन काल कल, कल

काऊ धीर सबके मन मन सिज हरे खे रघुबीर ही काल भगवान जिसको बचा ले वही बच सकते

न स्वर पति रती त्यागे कृष्ण पद सोरति में कर्मेत जी ने नाशान पति पुत्र आदि के संबंधों का त्याग करके अपनी प्रीति को श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ दिया

और जोड़ ही नहीं दिया सवै जगत की तरक तीन को श्रीमद वाल्मीकि रामायण में

भगवती पराम्बा श्री मैथिली ने श्री जानकी ने, लक्ष्मण जी से हुआ जब लक्ष्मण जी उनको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचा के आए, आश्रम के निकट गंगा के तट पर तो श्री जानकी जी ने रोते हुए एक बात कही

लक्ष्मण स्नेहानुबंध का त्याग मुनियों के लिए भी कठिन तत्व ज्ञानी मुनि भी स्नेहानुबंध का त्याग नहीं कर पाती राम जी परम तत्वज्ञानी हैं किंतु मुझे विश्वास है भले ही उन्होंने मुझे यहां पर तक पहुंचा दिया लौकिक दृष्टि में मेरा त्याग ही कर दिया

लेकिन वे हृदय से मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे वे कभी मेरे वियोग में व्यथित हो करके व्याकुल हो जाएं, क्योंकि अब स्नेहानुबंध मुनियों के लिए भी दुश्चेज है तो तुम मेरी आज्ञा है तुम उनके धर्म कर्म का स्मरण कराकर उनके धर्माचरण में प्रमाद उपस्थित मत होने

वधान करते रहे वे अपने धर्म पालन में सुदृढ़ बने रहे संसार के संबंधों को त्यागना बहुत कठिन था जब कभी परिस्थिति सामने आती है

उसी समय हमारे ज्ञान वैराग्य की और भक्ति की कलई खुल जाती है भगवान के विरह में हम इतने नहीं रोते जितने संसार के दुख को देखकर रोते हैं। बेटा बेटी के कष्ट को संसार के कष्ट को अनुरोध देखकर रोते हैं। इसका मतलब हमारी प्रीति वही है भगवान में हमारी

पर संसार के जिस स्नेहानुबंध का त्याग अत्यंत कठिन है सबे जगत की आस तरकी तीनों का जो ये संसार की आसक्ति की जो जंजीर है उस मजबूत जंजीर को औलाद की अर्घला को कर्मेती का कैसा तीव्र बैराग

के समान तोड़ दिया उसको तरकी राजस्थान में पारिक ब्राह्मण होते हैं पारिक वैश्य भी होते हैं पारिक ब्राह्मण भी होते हैं बड़े पवित्र ब्राह्मण माने जाते हैं पारिक पारिक जानते किसको कहते हैं चलो अब हम बता ही देते हैं

में पारिक किसको कहते हैं और ब्राह्मण में पारिक किसको कहते हैं हमारे महाराज जी के एक बहुत प्रेमी सत्संगी थे श्री मोहनलाल जी पारिक गुजरात के वो भी बड़े भक्तपुरुष थे कोई पारिक थे तो पारिक कौन होते हैं वैश्यो में पारिक वे होते हैं जो हीरे जवाहरात की परख करते हैं सोने की परख करते हैं पारखी जिनको कहते हैं पारखी

एक आगरा में थे हमारे महाराज जी के मित्र थे भगवान दास जी गृहस्थ थे उनको लोग खलीफा गुरु कहते थे भगवान दास खलीफा महाराज जी की मित्र मंडली में थे वो और एकदम ब्रजवासी स्वभाव था उनका महाराज जब देखो तब गिरिराजी चले आते और बल्लभ बल्लभकुली तिलक

बढ़िया लगाते थे गुली थे वो पूरे मोहड़े पर गोपी चंदन पोत लेते और वो रोरी थे, थे लग लगाते। वो आँखन में काजर लगाते और बढ़िया पटका डाल के और नित्य उनकी ठंडाई घुटती नित्य भंग वाली ठंडाई बद्रीनाथ गए कुछ ब्रजवासियों को लेके

अरे बोले खलीफा गुरु मांग लो कचू बद्रीनाथ बाबा थे अरे बोले गुरु तेरी दया थे खूब चकाचक ऐसी छनती रे और तो बात की कमी है हम तो गिर्राजी में परे रहे हैं। ऐसे थे पक् बड़े प्रेमी थे तो उनको भी महाराज बड़ी कला थी हीरे जवाहरात की परख का उसी की दलाली उसी का उनको रुपया मिलता था उसी से वो सेवा करते थे बड़ी परख थी उनको

उनके जमाने में एक बहुत कीमती कोई हीरा आया तो उसकी परख करवाई गई तो लोग उसको बहुत कीमती बता रहे थे मशीन से भी परीक्षण करके पर उनके पास जब हीरा आया तो उन्होंने कहा कि ये हीरा अमूल्य था एक करोड़ का नहीं अमूल्य था ये हीरा एक करोड़ उसकी कीमत लग गई थी बोले तो अमूल्य हीरा था लेकिन इस हीरे में

बीच में एक नीला सा धब्बा है उस धब्बे के कारण अभी एक करोड़ का तो नहीं है दस लाख का है कैसे धब्बा है तो महाराज वो यंत्र से देखा गया सूक्ष्मदर्शी से तो बीच में धब्बा दिखाई पड़ा कि आप बूढ़े हैं आपने कैसे देख लिया

तो वो कहते थे कि जब हमारी प्रतिष्ठा पर बाजी लगी तो मैंने निश्चय किया कि भले ही पूज्य श्री गणेश दाशी भक्तमाली जी महाराज मुझे अपना मित्र मानते हैं पर मैं उनमें गुरु भाव रखता हूँ तो मुझे मानस जी की चौपाई याद आई श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती मैंने महाराज के चरणों में उनके अंगूठे के नखाग्र का ध्यान किया

तुरंत मुझे धब्बा दिखने लग गया घटना मैंने उनके मुख से बोले हमारी दृष्टि थोड़ी देरी दिव्य हो गई हमको धब्बा दिख गया तो हमने कहा ये, ये दस लाख का नहीं है एक करोड़ का नहीं दस लाख का तो रत्नों की परख करने वालों को पारीख कहते हैं परीक्षक परीक्षक से पारीख हो गए अब ब्राह्मणों में पारीख कौन होते थे

देखिए वर्तमान समय तो ऐसा आ गया परीक्षा का युग ही नहीं रहा ये वृंदावन अयोध्या प्रयाग इन तीर्थों की बात तो छोड़ दीजिए अन्यथा स्थिति यह है कि बड़े शहरों में

ठीक से स्वस्थ वाचन बोलने वाले ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं हो पाते स्थिति यह है निरंतर ज्ञान का क्षरण हो रहा है हम लोगों की भी दशा यह है कि हमारी भी कोई परीक्षा करे तो हम अपने मंत्रोच्चार में

प्रथम पुरस्कार के भागी तो नहीं होंगे सांत्वना पुरस्कार भले ही मिल जाए हाँ ठीक है ऐसा बहुत बारीक है उच्चारण की विधि मंत्र मंत्र का स्वर मंत्र के प्रतिपाद्य देवता मंत्र का ऋषि और मंत्रार्थ

इनके सहत मंत्रोच्चारण होता है उसे मंत्र कहते हैं। इसलिए हस्ते योधीते ते महिपाणिनिनी कह रहे हैं हस्ते न योधीते योधी स्वर वर्णार्थ संयुतम ऋग्ञ भी पूतो ब्रह्मलोके मही

स्वर वेद का पाठ करते हैं विशुद्ध उच्चारण पूर्वक अब उच्चारण ही हमसे ठीक नहीं होता स्वर का ज्ञान तो है ही नहीं फिर प्रातःकाल किस स्वर में वेद उच्चारण करना चाहिए काल में किस स्वर में उच्चारण करना चाहिए सूर्यास्त के बाद वेद किस स्वर में पढ़ना चाहिए

इसकी भी विधि है तीन समय के उच्चारण अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि हर समय एक ही जैसा अब हम कहने कहने को सब बता सकते हैं कह सकते हैं लेकिन बस यही बात है कि फिर कथा कमती हो जाएगी पाणनी शिक्षा में पढ़ लेना उच्चारण की विधि क्या है तो जैसी ऋषि ने

जहाँ अंतोदात्त करना चाहिए था वहां आदि उदात्त कर दिया तो उनका यज्ञ नष्ट हो गया इंद्र को मारने वाला पैदा न होकर इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया इसलिए मंत्रो हीन स्वर तो वर्ण तो विथ्या प्रयुक्तो न तमर्थवा स्वाग वज्रो यजमानी यथेन्द्र शत्रु स्वर तो

विचित्र स्थिति है बहुत कठिन है महाराज अत्यंत कठिन है फिर भी भगवान की दया से काम चल रहा है तो हम किस प्रकरण में कह रहे थे हमको थोड़ी याद दिलाओ

या पारिक के बारे में कह रहे थे ठीक तो उस काल में किस वैदिक कृत्य के लिए कौन सा ब्राह्मण उस कृत्य के योग्य है इसकी परीक्षा करने वाले भी एक ब्राह्मण हुआ करते थे हर व्यक्ति परीक्षा नहीं लेता था कि इनको यज्ञ में आचार्य बना दिया जाए कि ब्रह्मा बना दिया जाए कि ऋत्विज बना दिया जाए

वो परीक्षा लेने वाले एक ब्राह्मण अलग होते थे उन परीक्षकों को परीक्षक और परीक्षक से पारीख हो गया अभ्रंश होकर के परीक्षक से हो गया पारीख तो पारीख ब्राह्मण बहुत विद्वान हुआ करते थे यज्ञाचार्य की परीक्षा भी वे लेते थे ब्रह्मा की परीक्षा लेते थे और विद्वान ब्राह्मण की परीक्षा के अनुसार इसे किस पद पर बिठाना चाहिए

आ इसकी दक्षिणा क्या होनी चाहिए यह भी पारिक लोग ही निश्चित करते थे इसलिए उस जमाने में पारिक राजाओं के गुरु थे क्या थे राजगुरु थे श्री परशुराम पंडित जी महाराज खंडेला रियासत जो जिला सीकर में स्थित है बहुत पुरानी रियासत है खंडेला ये खंडेलवाल बाल वैश्य जो हैं ये सब खंडेला से ही निकले हैं

खंडेला बहुत पुरानी रियासत है शेखावतों की परंपरा है वहां गद्दी उनके गुरु थे परशुराम पंडित श्री परशुराम जी पारीख और उस जमाने की महाराज जी राजस्थान में छोटी छोटी रियासतें बहुत थी बावन राजाओं के गुरु थे परशुराम पंडित

बावन रियासतें उनके चरण पूछती थी, में राजाओं के जैसी थी। हाथी, घोड़ा, सब कुछ उनके उनके पास पास था। था। किसी वस्तु का अभाव उनके पास नहीं था। और इतना होते हुए भी वे एक महान धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे त्रिकाल संध्या नित्य अग्निहोत्र और शेष समय आप स्वाध्याय में

संकीर्तन में और सत्संग में व्यतीत करते थे ऐसा न होता तो करमेती जैसी पुत्री उनको कहां प्राप्त होती परिवार में उत्पन्न हुए थे राजस्थानी शब्द है तो ऋषि गोत्र तो अलग होता है और एक लोक प्रसिद्ध गोत्र अलग होता है तो उनका गोत्र था कांथड़िया नाभाजी कहते हैं

उस कांथड़िया कुल को गोत्र को धन्य है और उन परशुराम पंडित जी को धन्य है जिन्होंने करमेती के जैसी बेटी को जन्म दिया धन्य हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त जी कहते थे कि वृंदावन के

स्वामी जी की परंपरा स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत सिंह देव जी महाराज ने एक आदर्श परिवार का वर्णन किया है अपनी वाणी में क्या आदर्श परिवार का वर्णन किया है ऐसा परिवार मिले तो भगवत भवनिधि उद्धरे

चिदानंद रस में झिले ऐसा परिवार मिल जाए तो बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहुसागर से उद्धार हो जाएगा और चिदानंद रस में झिल जाएगा डूब जाएगा निमग्न हो जाएगा कैसा परिवार है? सुन लो तात ऋषभ सो हो ता

मातु मंदाल से जाने हमको पिता मिले तो ऋषभ देव जी के जैसा मिले जिसने पुत्रों को कह दिया नायम दे हो देह भाजानो कष्टान कामा

रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्य पुत्र काय सत्व शुद्धेस्मा ब्रह्म सौख्यमंत हे मेरे प्यारे पुत्रों ये मानव शरीर तुम्हें किस लिए मिला है

पुत्रों ने कहा सुख भोग के लिए अरे बोले सुख भोग तो बिष्टा भोजी स्वर कुत्ता भी करते विषय का भोग विषय सुख सेवन के लिए मानव शरीर नहीं मिला है दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है मेरी प्राप्ति पूर्वक अनंत ब्रह्म सुख का आस्वादन करने के लिए यह मानव शरीर मिला है अपने पुत्रों को भजन का उपदेश दिया भक्ति का उपदेश

कह दिया बेटा यदि हम हिज की बात तुम्हें नहीं बताएंगे तो हम पिता सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सा

न न नमोचयेत्या वो गुरु गुरु नहीं वो स्वजन स्वजन नहीं वह पिता पिता नहीं वह माता माता नहीं वह पति पति नहीं वह बंधु बंधु नहीं जो तो सन्मुख

खड़ी हुई मृत्यु से बचाकर भगवत चरणारविंद की प्राप्ति न करा दे इसलिए बेटा भजन करो भगवान की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो परिणाम क्या हुआ भरत जी ने जह युव मलबत उत्तम श्लोक लालसा युवावस्था में भरत जी ने संसार का त्याग मल के समान कर

इक्यासी पुत्र कर्म विशुद्ध ब्राह्मण हो गए नौ पुत्र महान योगीश्वर हो गए विरक्त हो गए वैसे महाराज विरक्तों का प्रतिशत बहुत कम है 125 करोड़ है संख्या इस देश की ऐसा सुनने में बार बार आता है

एक करोड़ में बाबा जी कितने है? बोलो सब संप्रदायों के साधु मिला के कितने होंगे हमने गिनती तो नहीं की लेकिन शायद एक करोड़ भी नहीं होंगे होंगे एक करोड़ मान लो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हम एक करोड़ भी मान लें तो एक में एक करोड़ विरक्त हैं साधु हैं

प्रतिशत निकलेगा और विचार पूर्वक देखें शास्त्र में विरक्त की सन्यासी की जो परिभाषा है उसके अनुसार जिनका जीवन हो ऐसे खोजने चलें तो यदि दस पांच भी इस धरती पर मिल जाएं तो अपना सौभाग्य समीप

दस पांच भी मिल जाए तो सौभाग्य समझो कि हमारा जीवन सफल हो गया अरे दस पांच की छोड़ो राम जी एक मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझो हम आपसे पूछते हैं ब्रुज में हम लोगों ने पंडित जी का दर्शन किया दूसरे दूसरे पंडित जी दिखाई पड़ रहे हैं परम बीतराग

स्वामी श्री राम जी महाराज की अत्यंत वैराग्यपूर्ण रहनी को देखा अत्यंत असंग और निर्लिप्त होकर जैसे उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे लेकिन उनकी विरक्ति का उदाहरण भी उपलब्ध नहीं होगा आगे भविष्य में एक दो भी जीवन में मिल जाए ना तो समझो ठाकुर जी की सर्वोपरिका है बड़ा

पर धन्य हैं ऋषभदेव कैसे पिता हैं जिनके सौ पुत्रों में नौ पुत्रों को छोड़कर सब प्रायः विरक्त ही हो गए प्रतिशत किधर ज्यादा रहा यह है ऐसे महात्मा पिता हो तो ऋषभदेव जी के जैसा हो

माता मिले तो श्री मदालसा के जैसी मिले जिसने प्रतिज्ञा की थी जो जीव मेरे गर्भ में आ जाएगा उसे दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा उसे किसी दूसरी माता का स्तर नहीं पीना पड़ेगा और अपने चार पुत्रों को जन्मते ही विरक्त बना दिया पांच छह वर्ष की आयु में तो वे संसार त्याग कर भजन करने निकल जाते

और सबसे छोटे अलर्क थे उनको भी वही उपदेश देने लगी शुद्धो सी बुद्धों सी निरंजनों सी संसाराया परिवर्तितो सी पंचात्मक देह मिदम न तेष्टि नैवास्यम कस्य हेतु तो। उसको भी वही सिखाने पढ़ाने लगी महाराज ने कहा महाराज कुबलासु ने कहा कुबलासु ने कहा कि देवी

क्या हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करोगी अरे एक तो कम से कम छोड़ो राजा बनने योग्य बोले ठीक है इसको राजनीति का पंडित बनाऊंगी उसको राजनीति का उपदेश किया करके, ग्रहत्याग करके जंगल में जाकर कठोर तप में प्रवृत्त होगी मदालसा और जो विरक्त पुत्र जिन्होंने घर छोड़ दिया था वे जब दर्शन करने आए तो कहा

कि अपने फंसे हुए राज्य के बंधन में फंसे हुए भोगों में फंसे हुए भाई अलर्क को निकाल लाओ भजन में लगा दो यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी और भाइयों ने निकालने का प्रयास किया तो अलर्क जी की तो ममता थी भोगा सकती थी बोले अब सब बाबा जी बन जाएं सब भजन ही करें ये कोई मतलब है अब हम यहाँ हैं तो हमको मौत से रहने दो आप लोग भजन कर रहे हैं माता पिता भी भजन कर रहे हैं

हमको आनंद से राजा बने रहने तब इनके भाइयों ने अन्य राजाओं की सहायता लेकर अपने ननि पक्ष की सहायता लेकर के काशी नरेश की सहायता लेकर के अलर्क की नगर पर आक्रमण कर दिया चारों ओर से नगर को घेर लिया और तो अलर्क जी घबरा गए अब क्या करें तब ध्यान में आया माताजी जब बन में जा रही थी

तो एक तावीज हाथ पर बांध दिया था कि बेटा जब संकट की घड़ी आवे तो तावीज में मंत्र लिखा उसको पढ़ लेना संकट दूर हो जाएगा आज से अधिक संकट कब होगा तावीज को खोलकर जैसे ही मंत्र पढ़ा उस पर माता जी ने एक श्लोक लिखा था बहुत प्यारा श्लोक संग सर्वाज्य

सचेत त्यक् न शक्य स सदि सहकर्तव्य सताज आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए आसक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता

यदि आसक्ति का त्याग संभव न हो सके तो कोई बात नहीं उस आसक्ति का संबंध भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के साथ जोड़ देना चाहिए संतों के साथ जोड़ना जोड़ देना चाहिए क्योंकि संतों के चरणों में की गई आसक्ति संसार चक्र से छुड़ाने वाली होती है ये भवरोग की अचूक दबा है संतों में प्रेम

बोले फिर काय को चक्कर में पड़े जंगल में जाके संतों का ही संग करेंगे बोले हमको लड़ना नहीं है जो चाहते हैं राज्य भोगना वो भोगें काय को रक्तपात करें द्वार खोल दिए भाइयों से कहा आप बड़े हो आप ही भोगो अरे बोले हम तो पहले ही संसार छोड़ दिए हम थोड़ी तो भोगेंगे इसको अब अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाओ बोले जिस संसार की ओर से मैंने मुख मोड़ लिया है अब उलट मैं उस दिशा की ओर नहीं देख सकता

लौट करके संसार की ओर नहीं देखा विरक्त तो हो गए परिणाम यह हुआ कि दत्तात्रेय भगवान ने आपको शरण प्रदान की। दत्तात्रेय भगवान के शिष्य हुए अलर्क जी मारा भगवान दत्तात्रेय ने कृपा की ओर माता हो तो मदालसा के जैसी हो जिसने सबको जीवन मुक्त बना दिया

और भ्राता विदुर दयाल भैया हो तो विदुर जी के जैसा हो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र का भी उद्धार कर दिया कल्याण कर दिया भैया हो तो बिदुरु जी के जैसा हो और पत्नी हो तो कैसी हो बोले भ्राता विदुर दयाल

योशिता द्रुपद दुलारी पत्नी हो तो द्रौपदी की जैसी हो परम कृष्ण भक्ता जो तो कहती है कृष्ण कहूं गए हैं पुत्र कैसा हो बोले पुत्र कपिल सो हो कपिल देव जी के जैसा पुत्र हो जिसने अपनी माता को भक्ति का उपदेश किया कपिलो का कितना दिव्य है

मित्र हो तो कैसा हो बोले तो मित्र पहलाद नहीं जानो मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा हो और भरता अम्बरीश सो पति हो तो अम्बरीश के जैसा हो जिसने छोटी रानी को भजन में लगा दिया भरता अंबरी सो

राजा प्रथुसों जो मिले राजा हो तो पृथु के जैसा हो जिसने प्रजा को भक्ति का उपदेश किया राजा प्रथुसों जो मिले भगवत भव भवनिधि उद्धरे चिदानंद रस में जिले भगवंत सिंह कहते भाव सागर से उद्धार हो जाता है

और चिदानंद रस में वो निमग्न हो जाता है डूब जाता है हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे अद्भुत भाव है भगव कृष्ण जी का संपूर्ण आदर्श परिवार का वर्णन किया है उन्होंने लेकिन एक बात छूट गई क्या छूट गई महाराज जी कहते थे ये छूट गया बेटा कैसा हो माता कैसी हो पिता कैसा हो पति कैसा हो भाई कैसा हो गुरु

आ, गुरु नारद सौ मिले अकिंचन पर गुरु हो तो नारद जी के जैसा हो सब संबंध आ गए लेकिन एक बात छूट गई क्या बोले बेटी हो तो कैसी हो बेटा कपिल के जैसा हो पर इस परिवार में बेटी छूट गई परिवार में बेटी भी आती है कि नहीं पुत्री हो तो कैसी हो तो महाराज जी गदगद हो करके कहते थे

बेटी हो तो कर्मेती बाई के जैसी निर्मल कुल कांथड़ा धन्य पर जाई विदित वृंदावन वास संतमुख करत बड़ाई

मुख करत धन्य है उन परशुराम पंडित जी को जिन्होंने करमेती जैसी बेटी को जन्म दिया ये सारे संत समाज में रसिक समाज में प्रसिद्ध है वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई

प्रसिद्ध है कि कर्मे थी वृंदावन में बसी पर वृंदावन से बाहर तन मन प्राण और वृत्ति करमे की कि वृंदावन से बाहर नहीं संत मुख करत ब जब संत लोग विरक्त संत लोग बैठते हैं और परस्पर चर्चा करते हैं तो गुरुजी शिष्य से कहते बेटा अब क्या बता

अरे वृंदावन वास की वृंदावन में रहने की और भजन करने की पद्धति यदि सीखना हो तो करमेती भाई से सीखना चाहिए बेटा अपने भजन में को आदर्श बनाओ चाहे गुरु भाई चर्चा करें चाहे चेला चेला चर्चा करें चाहे गुरु गुरु चर्चा करें संत मुख करत बढ़ाई संतों के मुखों मुखों पर तो

कर्मेति की ही प्रशंसा विराजमान रहती भैया उस जीव का जीवन धन्य है जिसकी चर्चा करके संत गदगद हो जाए ऐसा कुछ कर लो

कि कभी तुम्हारी याद करके कोई संत भी गदगद हो जाए। अरे भाई क्या कहे? हमने अपने महाराज जी से सुना है कि कभी एकांतिक गोष्ठी में भी उड़िया बाबा के सामने पूज्यश्री उड़िया बाबा के सामने पंडित जी की चर्चा चलती थी उड़िया बाबा परम वैराग्यवान

जीवन मुक्त महापुरुष थे और महाराज जी से हमने सुना कि बाबा पंडित जी का स्मरण करके गदगद हो जाते थे जी का नाम ले करके पुरिया जी का था। उनके नेत्र सजल हुआ महाराज जी कहते थे यही है साधक की धन्यता सदगुरु इतने रिझ जाए याद करके कहना भैया चलो भजन में लगा है

संत मुख करत बड़ा संत जिसको अंगीकार कर लेते हैं ना फिर ठाकुर जी की हिम्मत नहीं उसको ठुकरा दे हाँ। संत हृदय से स्वीकार कर लें फिर भगवान की भी हिम्मत नहीं उसको ठुकरा सके

कितनी महिमा है संतों की संत मुख करत बड़ारी संसार स्वाद सुख बांत जो संसार स्वाद सुख बांत करी है

नहीं, तन तीन चही कठिन कालयुग में कर में ती निष्कल त्यागा नरस

अविद्या का अज्ञान का त्याग करने से शांति मिलेगी वो तो है ही है महाराज विचित्र बात है जिनको हम चाह कर भी रख नहीं सकते उनके भी त्याग से ही शांति मिलती है बलमूत्र को रख सकते हो क्या ओके मर जाओगे

पर महाराज मलमूत्र के त्याग से ही शांति मिलती हमको सवेरे पानी पीने का अभ्यास है और महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में पहुंच गए यद्यपि रोज की अपेक्षा थोड़ा कम पानी पिया था पर ठंड का समय सवेरे सवेरे भस्म आरती होती है थोड़ी देर बाद लघु शंखा का वेग हुआ अब हम बहुत कोशिश करें

मूलाधार चक्र को खींच करके कुछ उड्डी बंद जालंधर बंद लगा करके कोशिश करें थोड़ा सा योगी तो नहीं है पर योगियों के चेला तो जरूर हैं तो थोड़ी कोशिश करें वेग को रोकने की महाराज सर्दियों में पसीना हो गया शरीर में पहली बार अनुभव हुआ कि वेग कितना भयंकर होता है आखिर

हमने कहा भाई बोले तो उसमें बंद हो जाता है जब तक भस्मारती होती है ताला लग जाता है बने भाई ताला लगे हमको तो फुल खैर आरती में रहे और फिर विसर्जन करने वाली चीज का जब विसर्जन किया तब थोड़ी देर में शांति आई समझ में आ गया त्यागा शांति त्याग के अनंतर शांति होती

तो मलमूत्र जैसी निषिद्ध वस्तु के त्याग के बिना भी शांति नहीं मिल सकती तो संसार का संग्रह करके जिन्होंने रखा है शरीर संसार की ममता को आसक्ति को पकड़ के जिन्होंने रखा है उन्हें शांति कैसे मिल सकती है जो अशांति का मूल है उसका त्याग कर दो तो शांति अपने आप मिल जाएगी अपने आप आ जाएगी शांति त्याग दो प्रकार का होगा

एक मलबत त्याग और एक वान्तवत त्याग एक तो मल के समान त्याग और एक बमन के समान त्याग मल के समान जो त्याग है वो भी श्रेष्ठ है अभी हमने चर्चा की ही जह युवै मलवत मलबत उत्तम श्लोक लालसा किंतु बमन के समान त्याग बहुत कठिन

मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया है मल त्याग होना बमन स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बमन कब होता है जब किसी अत्यंत घृणित दृश्य को देख करके हमारा जीव मचलाता है तब तो बमन की चाहिए आओ कर दें उल्टी कर दे ऐसा इच्छा होती

संसार से भोगों से अत्यंत घृणा हो जाए कर्मेति वाई के जैसी घृणा हो गई ऐसी घृणा संसार से भोगों से हो जाए तब वमन के समान त्याग होता है इसलिए मलबत त्याग की अपेक्षा वमन के समान त्याग ज्यादा उत्कृष्ट है कर्मेति का त्याग सर्वोपरि है संसार स्वाद

सुख कर, नहीं तन तिन चही संसार में अन्य महात्माओं का भी त्याग होता है एक बड़े से बड़े वैभव को त्याग कर चल देते हैं लेकिन बाद में बुरा नहीं मानना पहले जिन वस्तुओं का त्याग किया है बाद में फिर वे ही वस्तुएं

बढ़िया भवन बढ़िया पंखा बढ़िया लाइट बढ़िया गद्दा बढ़िया तकिया ये सोच के घर छोड़े थे क्या लेकिन वही चीजें फिर मिल जाती हैं और मिल ही नहीं जाती कई बार हम उनके अभ्यासी हो जाते हैं वे पदार्थ हमें प्रिय लगने लग जाते हैं ये हमारे लिए बहुत घातक चीज है संसार में किसी भी पदार्थ के प्रति हमारी प्रियता का भाव होगा

इतने अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाए किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति प्रियता का भाव न रहे प्रियता का भाव केवल भगवान के प्रति रहे। स्वामी जी कहते ना, हे नाथ हे मेरे नाथ तो आप मुझे प्यारे लगे आप मुझे अच्छे लगे माने आपको छोड़कर दूसरा कुछ भी अच्छा ना लगे तो फेर नहीं तन तिन चाह

फिर द्वारा उसको स्वीकार नहीं किया यदि कोई साधु सन्यासी संन्यासी त्याग करने के बाद फिर भोगों का विषयों का संग्रह करता है भोगों को भोगता है तो शास्त्रों में उसे वानताशी कहा गया कुत्ता कहा गया कुत्ता बमन करके फिर खा लेता है

स्कंद पुराण का श्लोक है ग्रह हाँ एक बात कह दें फिर आगे बढ़ें श्री रमन रीति वाले महाराज जी पूज्य स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज उनकी एक बात हमें बहुत प्रिय लगी उन्होंने कहा कि कलयुग है भयंकर युग है इसमें कोई संदेह नहीं समय का प्रभाव सबके ऊपर है

उसी वातावरण में जी रहे हैं, वो बोले कि हम साधु लोग गृहस्थों से अच्छा तो कपड़ा पहन रहे हैं उनसे अच्छा भोजन कर रहे हैं उनसे अच्छी सुख सुविधा में ठाकुर जी ने हमको रखा है भजन कितना बन रहा है ये तो भगवान जान लेकिन इसके बाद भी यदि हम आजीवन

भोग से बच जाते हैं वासना वासित होकर स्त्री के सेवन से बच जाते हैं महाराज जी बोल रहे थे कि इतने से भी ठाकुर जी बड़े दयालु हैं वो समझ लेंगे कि चलो भाई कलयुग में इसकी साधुता निभ गई लेकिन यदि स्त्री के भोग का भी त्याग हम नहीं कर सके साधु सन्यासी बनकर भी

हमने यदि स्त्रियों का संग्रह किया और उनसे हम दूर नहीं रह पाए तो हमारी विरक्ति किस काम की इसलिए कहते भैया जीवन भर दस पांच विरक्त साधुओं के बीच में ही रहे बड़ी प्यारी लगी उनकी ये बात स्कंद पुराण में लिखा है ग्रहा प्रप्रजितो भूतवा मैथुनम सेवते तुया

विष्टायाम जायते स्कंद पुराण में लिखा है गृहत्याग करने के बाद यदि स्त्री का भोग करता है तो उसे साठ हजार वर्ष तक विष्टा का कीट बनना पड़ेगा ये सामान्य चीज नहीं है कि चाहे जो मूड़ मुड़ा के कपड़ा रंगा के बाबा जी बन जाए

तलवार की धार पर चलने के समान इसके लिए आजीवन अच्छे संतों का संग सदविचार सदाचार भगवत शरणागति का आश्रय भगवत नाम का आश्रय अपने साधन का बल होगा तो भी माया को अवसर मिल जाएगा नीचा गिर गिराने का साधन करते हुए भी बल साधन का न हो साधन करते हुए भी बल साधन का न हो

साधन करते हुए भी, भी बल श्री ठाकुर जी की कृपा का हो करुणा का हो काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पान पसार

भरोसा श्री किशोरी जी के चरणों का हो श्री ठाकुर जी के चरणों का हो सर्व समर्थ श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का भरोसा कर्मेति की विरक्ति अंत एक जैसी नहीं। सार स्वाद सुख बांत बाद फेर नहीं तन तिन चाहिए

फिर उसको चाह ही नहीं उनके चित्त में भी प्रवेश नहीं हुआ इसीलिए कठिन काल कल युग में करी निष्कलं कठिन काल कल युग में करे

अब ये तो हो गए छप्पे छंद की केवल व्याख्या कल भूमिका हुई आज चर्चा हुई अब प्रियादासी के शब्दों वाह धन्य है प्रियादासी नाबाजी का परिचय तो आप जानते हैं प्रियादासी का परिचय भी प्रियादासी जी चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा के एक महान विरक्त संत

और एक विशेष बात बतावे प्रियादासी जन्म से ब्रजवासी उनका जन्म भी चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जिनके शिव्य ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी आज भी रसिकों को सुख दे रहे हैं

हम अपने मन की बात कहते हैं छोटे मधुर ठाकुरों में हमें राधा रमन लाल जी सबसे प्रिय लगते और की तो पता नहीं पर लंगोटी वाले ठाकुर जी यही ग्रीष्म काल में इनका दर्शन करो एक लंगोटी लगाए खड़े रहते हमको लगता ये हमारी बिरादरी के अथवा हम इनकी बिरादरी के जो भी हो। बड़े प्यारे ठाकुर हैं राधा रमनलाल जी

उनका मुखारविंद में श्री गोविंद देव जी का दर्शन है उनके वक्षस्थल में श्री गोपीनाथ जी का दर्शन है और उनके चरण प्रांत में श्री मदन मोहन जी का दर्शन है अद्भुत है स्वयं प्रगटुर अनन्या वैष्णव तो उनको गौरहरी का स्वरूप भी मानते हैं कि गोपाल भट्ट जी के पास राधा रमणलाल के रूप में गौरहरी ही आ गए ऐसा भी संत लोग

अनुभव करते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में उनके शिष्य श्रीनिवास श्रीनिवासाचार्य जी और उनके शिष्य मनोहर मनोहर श्री मनोहरदासी और मनोहरदासी के शिष्य श्री प्रियादासी तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में विरक्त परंपरा में श्री प्रियादासी दास महाराज

इनकी टीका भक्ति रसबोध टीका टीका को मूल के जैसा आदर प्राय नहीं मिलता पर प्रयादास जी की टीका को संतों ने मूल ही माना है इसलिए प्रियादास की टीका को छोड़कर भक्तमाल नहीं माना जाता प्रियादास जी की टीका के सहित ही भक्तमाल माना जाता है बहुत सुंदर कवित छंद में रचना है उनकी टीका की

देखतीन्द्रप के पुरोहित की बेटी जानो देखावे नव के पुरोहित की बेटी जानो पास हो

बसयो उर श्याम अभिराम कोति कामहूते बसयो उर श्याम अभिराम

बाम अनुकूल धरो

आयोपति को पायोपी तू मातु ये आयोपति को

खंडेला महाराज शेखावत महाराज के पुरोहित की राजगुरु की बेटी श्री करमेती वाणी करमेती पंडित जी ने नाम करमेती क्यों रखा पंडित जी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे परशुराम पंडित उन्होंने अपनी बेटी का जन्मांग बनाया तो उन्होंने कहा कि इसका तो ये अंतिम जन्म है

इसकी तो सारे कर्मों की इति इसी जन्म में है अब ये लौटकर फिर संसार में आने वाली नहीं है ऐसे ग्रह नक्षत्र इसको पड़े हुए तो कर्मों की इति हो गई इसलिए कर्म इति कर्मति इति कर्मों की इति श्री हो गई ये जीवन मुक्त होकर के विचरेगी इसकी कुंडली में प्रवृजा योग है ये सब कुछ त्याग कर भजन करेगी अथवा

यह अपने आराध्य का दर्शन सब में करने के कारण कर मैत्री सबसे मैत्री करेगी इसलिए सब में श्याम सुंदर को देखकर किसी प्राणी से विरोध नहीं करेगी महाराज जी यही कारण था कि जो सिंह व्याघ्र आदि किसी दूसरे को देखकर खा जाएं वे सिंह व्याघ्र आदि करमेती बाई के शरीर की सुरक्षा करते थे वृंदावन में

उनके अंगरक्षक बनकर के विराजमान कर मेती बास हो खंडिला कर सो बखानी बास हो खंडिला कर में दी सो

खंडेला में निवास था कर्मेती उनका नाम था अब बचपन से ही बस्यो उदुष्याम। नारायण बाहर संसार नहीं है भीतर संसार है इसलिए बाहर दिख रहा है भीतर श्याम सुंदर बस जाएं तो बाहर भी संसार नहीं रहेगा

करमेती के हृदय में श्याम बस गए इसलिए जिधर देखा उधर पाए जलक प्यारे जिधर देखा उधर पाए जलक धनिया प्यारे, की। जिधर, जलक प्यारे की। जिधर दे

झलक घन श्याम प्यारे की जिधर ये खाऊ धर पाई झलक घन श्याम प्यारे झलक घन श्याम प्यारे झलक घन श्याम प्यारे, की। प्यारे की। जो कुछ है

रोशनी जग में जो कुछ है तुम रोशनी जग में उसी दिलवर

सुंदर का दर्शन ये दशा बसो उ श्याम अभिराम कोटि काम कोटिकाम अभिरा कोटि कोटिकप दर्प दलन करने वाली अति मधुराति मधुर श्री श्रीमूर्ति जिनकी है बिलमंगल जी कह रहे हैं

कमनीय किशो मुग्धमूर्ते कमनीय किशोर मुग्धमूर्ते कलवेणुणिता धृतान

चि विजृंभता मुरारे मधुरी कणिका पिका पिका जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं शृंगार शृंगार सखी

मूर्तिमान मधो मुगो हरि क्रीडति लगता है सरसराज श्रृंगार मूर्तिमान होकर श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में विलास कर असमूर्ध सौंदर्य सिंधु हैं रोम रोम पर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित तो हो रहे बस्यो यो

अभि राम को काम बसे श्याम अभि राम को काम करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी जो सुंदर हैं ऐसे श्याम जब हृदय में बस गए तो भूले काम धाम

अब शरीर का होश हो तब न करे शरीर संसार का काम भूले काम धाम क्यों सेवा मानसी पीछा आहरनिश करमेती वाई अष्टयाम सेवा में लगी रहती कौन सी अष्टयाम निकुंज रस की भावना में डूबकर कर कर्मेती का हृदय ही वृंदावन बन गया

उनका सुदृढ़ प्रेम ही गिरिराज बन गया और उनकी प्रीत रस धारा ही यमुना जी बन गई उनका हृदय का प्रांगण ही यमुना का पुलीन हो गया और जहां श्यामा श्याम अनंत प्रजांग नाम के साथ महाराज का है ऐसे नित्य निकुंज बिहारणी बिहारी जी की अहरिश अष्टयाम सेवा आरंभ हो गई कर्मेती के भैया वाणी में सामर्थ्य नहीं है

कैसा सौभाग्य होगा करमेती का भूले काम थाम सेवा मानसी पिछा बीते जात जाम, याम समय बीतता जा रहा काल बीतता जा रहा तन बाम अनुलाम

अन्यथा नहीं मानना कल हमने नारी भक्ताओं की बड़ी महिमा गाई और ये प्रमाणित किया कि भक्ति चाहिए तो गोपी भाव स्वीकार करना पड़ेगा पुरुष भाव में वो प्रेम नहीं मिलेगा कल सुना आप लोगों ने अब हम जो बात कहने जा रहे हैं उसको भी सुन लीजिए

माताओं का शरीर आटे के दीपक के जैसा है आटे का दीपक घर धर में धरो तो मूस उठा ले जाए चूहे खा जाएं, चूहे कुतर दें। और बाहर रखो तो कौआ उठा ले जाए हम आपसे सत्य कहते हैं

हमारे बाल सुख भूपेश जी रहे बहुत अच्छी तो

से सत्य कह रहे हैं कितनी माताओं में वैराग्य के भजन के भक्ति के संस्कार इतने उच्च के होते हैं कोई बड़ाई की बात नहीं करें महाराज जी इतने उच्चकोटि के होते हैं कि मन में आता है कि यदि इनका पुरुष शरीर होता तो हम समझते इनके जैसा साधु खोजना मुश्किल

ऐसे भी साधक कोटी के जीव मिलते हैं नारी शरीर में तीव्र गति से भजन करने वाले साधन करने वाले जीव मिलते हैं लेकिन स्थिति ऐसी है कि ऐसे जीव मिलने के बाद भी लोक धर्म और शास्त्र की मर्यादा

ऐसी है कि नारियों के लिए यह निश्चय पूर्वक कह पाना कि तुम्हारे भजन के लिए सुरक्षित स्थान क्या है बड़ा कठिन सामान्य अधिकार की बात तो विशेष अधिकार की बात तो हम नहीं कहते पर हमारी बात को अन्यथा प्रकार से मत देखना सामान्य नारी जाति को अपने घर में रहकर के ही भजन करना चाहिए

छोड़े मोड़े वैराग्य या भक्ति के आवेश में आकर के घर छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए संसार बहुत भयंकर है हो सकता है हम अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएं। एक साधिका हमको मिली और उन्होंने कहा कि हम नौकरी छोड़ के वृंदावन वास करना चाहते हैं।

तो हमने कहा वहां कहा जाएंगे मैंने कही यदि हमसे पूछो तो कभी भूल के भी सोचना नहीं और नौकरी छोड़ो मत वहीं के भजन करो कौन है तुम्हारे पास बोले मेरी माँ है माँ की सेवा करो माता गुरु के तुल्य है वृंदावन आओ दर्शन करो हृदय में वृंदावन को बसाओ हाँ माँ रहे पिताजी रहे

या कोई ऐसी अभिभा अभिभावक संत हो कोई ऐसी कोई श्रेष्ठ साधिका हो तो ऐसा योग बने तो रह सकती हो लेकिन ऐसे कहीं जाकर रहना हो सकता है जो साधन बन रहा है वो भी वहां जाकर न बने समय इतना भयंकर है बहुत खराब समय है पर नारी का देह प्रियादास जी कहते हैं

जो नारी का शरीर प्रायः प्रतिकूल रहता है अरे हम भी पुरुष होते तो वहाँ चले जाते वहाँ दर्शन करते ऐसा होता ना हम भी खूब सेवा करते क्या करें हमको भगवान ने ऐसा बना दिया भाव तो हमारा बहुत है समझ में आता है पर प्रया दासी कहते हैं कर्मेती जी के लिए नारी देह ही उनके भजन में

साधक बन गया उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति में साधक बन गया नारी शरीर क्यों बोले यदि पुरुष शरीर होता जी का, तो पंडित जी तुरंत यज्ञोपवीत करा के गुरुकुल में पढ़ने भेज देते और वहां इष्ट मित्रों का संग होता पता नहीं क्या क्या पढ़ते क्या क्या देखते क्या क्या करते अब नारी शरीर है और राज गुरु की बेटी है बाहर निकलने का काम नहीं पढ़ाने वाले पिताजी हैं

घर में सत्संग मिल गया कलजुग की हवा ही नहीं लगी इसलिए प्रियादास जी कहते बीत जा बीत जात जाम कन बाम अनुकूल भयो पुली पुली अंग गति मती छवि करमेती बाई के ऊपर रूप रस की मादकता ऐसी चढ़ी रहती

युगल की छवि के दर्शन में वो मतवाली बनी रहती अब देखो इस से स्पष्ट हो रहा है कि करमेती बाई को भगवान के कोटि-कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले स्वरूप का साक्षात्कार घर में ही हो चुका है निरंतर ठाकुर नेनो में बसे रहते हृदय में बसे रहते उसी में डूबी रहती करमेती उसे होश नहीं रहता और इसी बेहूसी में विवाह हो गया पता ही नहीं चल का विवाह हुआ

और जब पति गौना लेने के लिए आया माता पिता तो बड़े प्रसन्न हैं, सुंदर सुंदर आभूषण गहने सब बनवाए हैं लेकिन करमेती को तो होश नहीं करमेती जी ने कहा श्री रसिया बाबा की कमी रह गई थी वो भी आ गया

जय जय श्रीरा क्या कहें कैसे कहें किन शब्दों में कहें विवाह में कोई सामान्य नाटक होता है क्या

अरे हल्दी चढ़ती है और जाने क्या क्या होता भगवान जाने बहुत कुछ होता है विवाह में पावर पड़ती है पर कर्मेती की प्रेम की प्रगाढ़ता कितनी उच्चकूटी की कि इतना बड़ा नाटक भी उसे भूल गया कि मेरा विवाह हुआ था बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती कितना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान उसे भूल गया

और इसी बीच में आयोपति पति लेना माता पिता बड़े प्रसन्न हैं कर्मेती क्यों भूली हुई है विवाह जैसे प्रकरण को भी करमेती क्यों भूल गई बहुत प्यारी बात माधुरिया माधुर्यादी मधुरम मा...

मधुर मन्मथता तमी कैशोर चापल चपल चेतो मम हरती हंत कि

बिल मंगल जी कह रहे हैं कि श्याम सुंदर की जो किशोरावस्था है वो मधुर से भी मधुर है कामदेव भी कुछ नहीं है इनके सामने चंचल से भी चंचल है चित्त को चुराने वाले हैं अब मैं क्या करूं मेरे चित्त पर तो इन्होंने कब्जा कर लिया है

अब मैं इनको छोड़ के किसी के लायक रहा यही स्थिति है श्री करमेती बाई की और अब करमेती बाई ने अब करमेती बाई ने, ने निश्चय कर लिया कि अब यदि हमने एक क्षण का भी विलंब कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा हैं जीवन जन्म जिसलिए मिला है

वो फिर नहीं हो पाएगा निर्णय बहुत तो ध्यान देकर के सुने निर्णय में विलंब नहीं करना चाहिए भगवत शरणागति का संसार के त्याग का निर्णय एक क्षण में लेना चाहिए

ये संसार दलदल और कीच के जैसा है कभी दलदल में धसे हो तो पता चले एक पैर उठाओ दूसरा पैर नीचे फिर नीचे धसते धसते फिर निकलने का कोई उपाय नहीं बचता और दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति एक झटके में पूरी ताकत लगा दे तो दलदल से बाहर हो जाए ये संसार का दलदल इससे धीरे धीरे नहीं निकला जा सकता

कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं और धसते चले जाओ एक क्षण में अब लो नसानी अब नान सो एक क्षण में निर्णय करो कभी बात बने निर्णय कर लिया लोग सोचते हैं कोई बात नहीं अभी तो देख रहे हैं थोड़ा साधुओं में रह लें देख लें थोड़ा आप फिर देखेंगे अब बीच में मर गए तो क्या करोगे मौत तो चोटी पकड़े खड़ी है

एक क्षण में त्याग कर छोड़ दो स्वामी जी कहते थे छोड़ना पड़ेगा यह तो हुई मजबूरी और छोड़ दिया यह हुआ विवेक ये हुई बुद्धिमानी ऐसा कहते थे ना छोड़ना पड़ेगा ये तो मजबूरी हुई मरने के बाद भी छोड़ना पड़ेगा पर छोड़ दिया गया यह बुद्धिमानी हुई एक क्षण में कर्मे तिबाई ने निश्चय कर लिया

हम नेह बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसा बल दें कि हम भी एक क्षण में ही निर्णय कर ले अवलो नशानी अवनान से हो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य संपन्न करते हैं कल करमेती बाई का वृंदावन की ओर प्रस्थान वृंदावन में श्याम सुंदर से मिलन और करमेती का दिव्य प्रेम हमारा विचार है कि कल करमेती जी के चरित्र को हम संपन्न कर दें

और फिर परसों और किसी भक्त का चरित्र आज कौनवा दिन है चार दिन हो गए क्या कल पाँचवा दिन है तो अब जो भी समय बचा है उसमें हम लोग चरित्रों की चर्चा करेंगे जय जय श्री राम जय गो माता गोपाल, आप सभी हरि भक्त पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा श्री कर्महती भाई का चरित्र सुन रहे हैं

और भक्तमाल कथा का प्रारंभ हुआ था भक्तमाल के प्रारंभ में महाराज महाराष्ट्री ने गौ महिमा बताई थी कि हम सबको गौसेवा करनी चाहिए और प्रथम दिवस से ही आप सबको ज्ञात कराया जा रहा कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमारी गौसेवा हो रही है कथा हो रही है उसका मूल उद्देश्य हमारे जड़खोर गौधाम में आज गौमाता बहुत संकट में है वो संकट से मुक्त हों

इसके लिए महाराज जी बहुत चिंतित हैं हमें एक बात याद आती है कुछ घोषणाएं हैं उनको मैं बोलूंगा इसके पूर्व एक बात कह दें कि भक्तमाल के प्रारंभ में है कथा हम नहीं क्या कथा महाराज जी से सुन चुके हैं आप लोग कि गुरुदेव मानसी सेवा में बैठे थे और शिष्य उनकी सेवा में थे और किसी भक्त पर विपत्ति पड़ी और उसने अपने गुरुदेव को पुकारा

तो शिष्य ने सोचा गुरुजी क्यों परेशान हो वो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं इस विपत्ति को तो हम ही दूर कर देते हैं तो महाराज जी जो चिंतित हैं गौ माता की सेवा को लेकर के तो महाराज श्री के शिष्य एवं महाराज श्री से जुड़े जितने भी हरिभक्त हैं उन्होंने मानो मन में संकल्प कर लिया महाराज जी आप चिंता मत करो आप तो कथा की सेवा में रहो और गौ माता की सेवा हम लोग करेंगे आप निश्चिंत होकर के कथा करें तो इसी उद्देश्य को लेकर के

नित्य प्रति हम लोग सुनते हैं स्वामी श्री देव प्रकाश जी महाराज की नित्य कोई ना कोई सेवा आती है संत भी गौ सेवा के पावन कार्य में लगे हुए हैं तो संत श्री स्वामी शांति प्रकाश जी के कृपा पास श्री होलाराम जी ने अपने तीन पुत्रों के निमित्त तीन गाय गोद ली हैं विनय होलाराम जी एक लाख रुपया नितेश होलाराम एक लाख रुपया कुणाल हेलाराम एक लाख रुपया ये आपको याद करा दें

हमारी संस्था का ये प्रकल्प है कि एक गाय एक लाख रुपए में आप आजीवन के लिए गोद ले सकते हैं वो गौ माता आपकी हो जाएंगी जीवन भर वो आपकी ही रहेंगी तो इस उद्देश्य को लेकर तीन गाय इन्होंने गोद ली हैं श्रीमती कमलेश जी कुरुक्षेत्र इन्होंने भी एक लाख रुपए देकर के गौ माता को लिया है श्री केशव जी अग्रवाल कलकत्ता वाले इन्होंने एक लाख रुपये देकर के गौ माता की सेवा प्रदान स्वीकार की है

और हमारे जड़खोर गौधाम में जो प्राय हमेशा ही सेवा करते रहते हैं और बड़े ही वो गौभक्त हैं और महाराज जी का विशेष स्नेह उन्हें प्राप्त है ऐसे राजेश अग्रवाल जी दिल्ली वाले इन्होंने दस लाख रुपए की सेवा गौ माता के चरणों में समर्पित की है बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और पाँच लाख रुपया दीपावली के पावन अवसर पर इन्हीं राजेश जी के परिवार के द्वारा श्रीमती दीपा अग्रवाल के द्वारा प्राप्त हुए हैं

श्री लीलाधर पुत्र आशूलाल जी पुरोहित जैसलमेर जैसल द्वारा इक्यावन रुपए रुपये की गौसेवा प्राप्त हुई है बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी वदायूं इनके द्वारा 25,000 रुपए रुपये की गौसेवा प्राप्त हुई है पंडित श्याम स्वरूप शर्मा की स्मृति में श्री रजनीकांत जी शर्मा द्वारा भरतपुर 21,000 रुपए रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री गौतम रत्न पटियाला इन्होंने ग्यारह हज़ार गौ माता की सेवा में समर्पित

और हमारे हाथरस के भक्त खूब गौ सेवा करते हैं पंडित भोला शंकर जी बैठे हैं ये भी गौ माता के लिए खूब समर्पित हैं पूर्व में भी इन्होंने जो कथा हुई थी उसमें भी खूब अच्छी गौ सेवा कराई है तो श्री राम दरबार प्रभात फेरी मंडल एवं श्री गोवर्धन सेवा समिति हाथरस द्वारा श्री भोला शंकर जी द्वारा एक लाख गौ माता की सेवा में प्रदान किया है

और श्री मदन मोहन अग्रवाल हाथरस द्वारा एक लाख रुपए की गौ सेवा प्राप्त हुई है और एक लाख रुपया गुप्त दान गाजियाबाद से आया है वो गोपेश बाबा से प्रेरित होकर के उन्होंने भेजा है श्री रामदास जी गुरुदासपुर से इक्यावन हजार रुपये उन्होंने गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं श्री सुंदर भाई शंकरलाल मालू सांगली महाराष्ट्र जिन्होंने एक गाय गोद लेकर के एक लाख रुपये की सेवा समर्पित की है बहुत बहुत धन्यवाद

श्री भारत वैश्योनर आगरा इन्होंने 11,000 रुपया रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं श्री राम सुंदरी की स्मृति में श्री विजय विहारी ओझा रुद्रपुर उन्होंने 11,000 रुपया रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किया है श्री चंद्रमुखी कंदोई काठमांडू नेपाल इन्होंने 11,000 रुपया रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किया है एक और बात हम आपसे कहें हमने पूर्व में भी कहा था घर में कोई मंगल उत्सव हो श्रेष्ठ कार्यक्रम हो

तो उसमें पूजा गौमाता की सेवा की प्रधानता रखनी चाहिए ऐसे ही काछवा सीकर के रहने वाले वो बालक गुवाहाटी में पढ़ता है उनका जन्मदिन है श्री ओम कृष्ण जी इनके जन्मोत्सव गो के उपलक्ष्य में इन्होंने 21000 की गौ सेवा गौ माता के चरणों में समर्पित की है इससे बालकों को प्रेरणा लेना चाहिए और माता पिता न भी करें तो भी कहना चाहिए कि आज हमारा जन्मदिन है

और सब उत्सव आप मनाओ लेकिन सबसे पहले हम गौ माता की सेवा करेंगे ये सब संकल्प ले लें तो बहुत उनका जीवन भी मंगलमय होगा और वाकई में जन्मदिन उनका अच्छा होगा गुवाहाटी से एक माताजी हैं हमने पूर्व में भी उनकी कुछ घोषणाएं की थी आज पुनः उन्होंने 25000 रुपए की सेवा गौ माता के चरण में अर्पित की है अभी पूज्य महाराज श्री की कथा गुना में हुई थी

तो एक महानुभाव का होना या बोले नाम नहीं बोलना हमारे ठाकुर जी की ओर से उनके अवध बिहारी ठाकुर जी हैं उनकी ओर से 11000 रुपए की सेवा समर्पित हुई है श्री मंजू माता जी इन्होंने गिरी बाबा के द्वारा 11000 रुपए की सेवा समर्पित कराई है और एक संत हैं इंदौर में रहते हैं बड़े अच्छे उदासीन सम्प्रदाय के संत हैं स्वामी श्री माधवदास जी उदासीन इंदौर इन इन्होंने इक्कीस हजार की गौ सेवा माता के चरण में समर्पित की है

और अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो माताजी आई हैं और माताजी ने नाम लेने को तो मना किया पर हम नाम लेंगे नहीं क्योंकि वो पूज्या हैं वैसे भी वो ब्रजवास करती हैं माताजी और उन्होंने कहा कि इक्यावन हजार रुपये की सेवा गौ माता के चरणों में समर्पित की जाए तो उनके द्वारा भी इक्यावन हज़ार रुपये की गौ सेवा आई है

सुमन देवी कानपुर ये भी एक गौमाता को आजीवन उन्होंने गोद लिया है एक लाख रुपए की सेवा इन्होंने भी की है चंदा देवी जयपुर इनके द्वारा बीस हजार रुपये की गौसेवा आई है श्री हरिश्चंद उत्तराखंड सुवेग सिंह भाटे ग्यारह हजार रुपये इनके द्वारा सेवा हुई है प्रायः ये गौसेवा करते रहते हैं एक सूचना आप सब हरिभक्तों के लिए यहाँ से तो आप सुन ही रहे हैं संस्कार के माध्यम से बहुत लोग सुनते हैं

और प्राय सबके मन में जिज्ञासा होती कि महाराज कई बार ऐसे ऐसे लोग फोन करते कि हम उस पर खाता संख्या पढ़ नहीं पा रहे हैं और हम कैसे लेके हम लिख नहीं सकते हैं तो एक सुविधा सूरत वालों के लिए हमारे अभी सूचना में आई है कि सूरतवासी गौभक्त यदि गौ माता की सेवा में कुछ सहायता अर्पित करना चाहें तो वो गीता प्रेस सूरत में जो काउंटर है गीता प्रेस का वहाँ जड़खोर गौधाम के निमित्त सेवा समर्पित कर सकते हैं उनकी सेवा स्वीकार हो जाएगी

और आप सभी हरिभक्तों से हम पुनः पुनः प्रार्थना करें जैसे महाराज जी बार बार कहते हैं कि हम एक गौग्रास निकालने का संकल्प करें हम नित्य प्रति कुछ ना कुछ गौमाता के निमित्त निकालें घर में जितने सदस्य हैं भोजन करने के पहले आप गाय का स्मरण करो गाय के लिए कुछ निकालो तो उसके लिए हमारी संस्था के द्वारा एक गोलक भी दी जाती है आप लोग गोलक ले जाएँ उसमें नित्य प्रति कुछ ना कुछ गौग्रास के नाम से समर्पित करेंगे

तो इस भाव से आपकी किसी भी तरह से गौ सेवा होती रहेगी दूसरा हमारे जड़खो गौधाम में साढ़े पांच हजार गौवंश हैं नित्य प्रति की सेवा कई लोग पूछते हैं टेलीफोन के माध्यम से तो बार बार उन्हें बताई जाती है तीन लाख रुपए नित्य प्रति की पूरे दिन की सेवा गौ माता की है जो भी हरिभक्त सेवा करना चाहें वो कर सकते हैं लेकिन एक बात के लिए हम बार बार आप सबसे प्रार्थना करेंगे

जो संस्था के द्वारा एक प्रकल्प चालू हुआ है कि एक लाख रुपए में एक गौ माता आप आजीवन के लिए गोद ले सकते हैं और वो जीवन के लिए आपकी ही गौमाता होंगी

ये एक एक गाय आप लोग ले लेंगे तो साढ़े पाँच हजार नहीं साढ़े पाँच लाख भी गाय हो जाएं तो अधिक नहीं है आप सबके लिए और हमें विश्वास है कि अधिक दिन नहीं लगेंगे आप लोग इन गौ माताओं को गोद ले लेंगे और फिर महाराज जी के पास आके निवेदन करेंगे महाराज जी आप तो प्रेम से गौ माता की सेवा करो जैसा महाराज जी का संकल्प है कि अधिक से अधिक गौ माता हो सारे ब्रजमंडल की गायों का संरक्षण एवं संवर्धन हो तो आप सबके इस सहयोग के द्वारा

जो इन महापुरुषों का संकल्प है वो जरूर पूर्ण होगा बस अपना संकल्प इन महापुरुषों के संकल्प से जोड़ करके रखेंगे तो निश्चित रूप से एक जो इन महापुरुषों के हृदय में पीड़ा है एक गौमाता को लेकर के चिंतित रहते हैं वो चिंता इनकी दूर हो और हम सब फिर महाराष्ट्र के द्वारा ऐसी ही कथा का रसपान करते रहेंगे हाँ बोलना है बाबा

तो आप सबसे प्रेरणा कल आज महाराज जी ने एक बात और कही थी कल गौ वत्स द्वादशी है और गौ वत्स द्वादशी के दिन गौ पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व गौव्रत करने का महाराज ने बताया है कई लोगों के यहाँ ऑफिस में फौन आए कि महाराज कैसे पूजा करें और बहुत से लोग सेवा भी करना चाहते तो कल

इस गौवत्वासी के दिन जिनके हृदय में जो प्रेरणा हो जो देना चाहें वो जरूर गौ माता की सेवा करें श्री सुंदर भाई शंकर लाल मालू सांगली महाराष्ट्र इनके द्वारा एक लाख रुपए की सेवा गौ माता के चरणों में समर्पित की गई है उनको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कथा के क्रम में हमारे बड़े बड़े महापुरुष सब पधारे हैं कई दिन से श्री रसिया बाबा की प्रतीक्षा थी और आप

हमारे जड़खोर गौधाम के लिए पूरी तरह समर्पित हैं आप पधारे हैं और पूज्य स्वामी श्री सुमेदानंद जी महाराज और बाल सुख श्री गोपेश जी महाराज स्वामी जी महाराज पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज ये सभी महापुरुष पधारे हैं और सामने अनेक महापुरुष विराजे हैं स्वामी श्री नवलराम जी महाराज और हमारे महाराज जी के ही कृपा पात्र हमारे बड़े गुरुभ्राता

जो देखकर कैसे लगता है एक बार लोग चौंक जाते कि महाराज जी ही आ गए क्या तदरूप हैं कुछ श्री मदन मोहनदास जी महाराज भी कथा श्रवण को पधारे हैं एक और सूचना आप सबके लिए दें जिस जड़खोर के सहायता सेवार्थ कथा हो रही है वहाँ प्रतिवर्ष एक महोत्सव गौधाम में ही हम लोग करते हैं तो उस गौधाम में इस बार भी एक महोत्सव है

और वो महोत्सव दो मार्च से आठ मार्च पर्यंत चलेगा उसमें पूज्य महाराज जी के द्वारा गौ भक्त माल की कथा सुरभि यज्ञ रास लीला और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम अनेक महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त होगा उस कार्यक्रम में आप सम्मिलित होना चाहें क्योंकि जगह बहुत सुंदर है बस शहर से बहुत हटके है इसलिए बहुत से लोग आना